ोमसस्व पदाज श्री राधामकृपाभ्युच पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री पदारे दुर्ग हे भटे कुमें तुलसी जय, का पद्मणप्रोत श्रालासि श्री अश्वान विलास स्मरण के अंतर्गत आज याम की लीला का मंगलमय अनुसंधान स्मरण करने के लिए बड़भागी जनों के साथ विराजमान होने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है उनके श्री चरणागि में कटकुटबंधन श्री राजारी की लीलाओं में छठे यान की लीला है सायकालीन वो सायंकालीन लीला बजे से लेकर के आठ चौबीस तक ये सायकालीन लीला है सायकाल की इस लीला में श्री प्रिया लाल का वनविलास सांझी लीला इत्यादि लीलाओं का यहाँ स्मरण करेंगे। दर्शकों को यह सावधानी रखनी है कि ये लीला जो आज यहाँ पर वर्णन की जा रही है इसका यहाँ मंचन कल की लीला में होगा आज की लीला में तो जो कल काल को लीला का स्मरण किया गया था उस लीला का मंचन होगा इससे कहीं घालमिल नहीं हो जाए मिलावट नहीं हो जाए आज की लीला ये कल जो लीला प्रस्तुत की जाएगी उस कल पुस्तुत होने वाली लीला का यहाँ आज विचार किया जा रहा है। श्री किशोरी जो श्याम के साथ अपनी काय विहु रूपा प्रियागणों को साथ में लेकर के आनंदपूर्वक ब्यहार करती हुई विराजमान हैं उन गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं जिनकी महिमा का सब गायन करते हैं जिनके ऐश्वर्य का क्या वर्णन किया जाए आनंद चिन्मय रसक प्रतिभाविताूप निज रूपतया कला भी गोलोक एवं निवस अखिलात्म भूतो गोविंद माघपुरुषम तमहम स्मरा श्री ब्रह्म संहिता ब्रह्मा उस गोलोक लीला का स्मरण करते हुए श्री गोलोक बिहारी को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं अपने धाम में विराजमान होकर के श्री गोलोक बिहारी उनकी जो अष्टकालीन लीला चल रही हैं उनको प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि आनंद चिन्मय रसक प्रतिभावे का भी शुद्ध सत्विशेषात्मा जो प्रेम अर्थात परमानंद रूप उस परमानंद रूप से ही आनंद रूप होकर के ही जो विराजमान हैं आनंद चिन्मय रस जो गोलोक की कणकण श्रीमद वृंदावन का वह लावनी संधिनी और समित इन शक्तियों से युक्त होकर के विराजमान है भगवत स्वरूप में स्वरूप शक्तियों के भीतर तीन शक्ति हैं लाग्नी संधिनी और संविधलाग्नि शक्ति आनंद रूप शक्ति है भगवान को आनंद रूप कहा गया उस आनंद में अपने आप को प्रकाशित करने की भी सामर्थ्य है इसलिए वो आनंद संवित शक्ति से युक्त होकर के ही विराजमान है और वह आनंद कहीं लीला के उपकरण होकर के भी विराजमान हैं इसलिए वही आनंद कहीं संधिनी शक्ति के रूप में भी विराजमान है संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान के नाम भगवान के धाम परिकर और रूप धाम परिकर और आपका अपना स्वरूप इन तीन वस्तुओं का बोध होता है ये तीनों वस्तुएं संधिनी शक्ति के द्वारा ही सामने दिखती हैं धाम भी संधिनी शक्ति का स्वरूप है श्री किशोरी जी की काय जितनी भी सखीलण उनके जो रूप माधुरी दिख रहे हैं वो भी संधिनी शक्ति के द्वारा दिख रहे हैं और श्री श्याम सुंदर का जो स्वरूप मुरली मनोहर रास बिहारी स्वरूप दिख रहा है वह भी संधिनी शक्ति के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है इस संधिनी शक्ति में जो आनंदमय है उसमें अपने आप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य भी है इसलिए वह समृद्ध शक्ति से भी युक्त है समृद्ध शक्ति उसका नाम जिसके द्वारा भगवान अपने आप को प्रकट करें बोध कराएं और स्वयं बोध रूप होकर के विराजमान आनंद शक्ति वो है आल्हाद्दी शक्ति आप स्वयं आनंद रूप है और दूसरों को आनंदित करें इस प्रकार आनंद शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद रूप होकर के सबको आनंदित करते हैं संबित शक्ति के द्वारा स्वयं ज्ञानुरूप होकर के वे सबको अपना प्रकाशन करते हैं और संधिनी शक्ति के द्वारा वे नित्य स्वरूप होकर के अपनी नित्य स्वरूप शक्ति को नित्य स्वरूप वस्तुओं को माने धाम पर और अपना स्वरूप इन तीनों को वे प्रकट करते हुए विराजमान हैं इसलिए शास्त्रों में कहा गया लाभनी संधिनी संवित संद्ध, का सर्वसंश्रय लाभ ताप करी मिश्रा नोत् गुण वर्जित आपका जो स्वरूप है वो ह्लादिनी संबित इन तीन स्वरूप शक्तियों से ही युक्त होकर के विराजमान्लाद ताप को देने वाली जो माया शक्ति है उस माया शक्ति का भगवत स्वरूप में कहीं भी स्पर्श है ही नहीं इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आनंद चिन्हय रस प्रतिभाविता भी आनंद चिन्हय जो रस है आनंद रूप है चित्त होकर के जो अपने आप का प्रकाशन करते हुए भी विराजमान है और जो नित्य सत्ता रूप होकर के नित्य सत्य होकर के विराजमान है ऐसे लादनी संधिनी संबित तीनों स्वरूपों से जो प्रतिभाविता भी सामने प्रकट होती हुई विराजमान हो रहे हैं आनंद चिंतया भाव था बोलो बोलवृंदावन बेहरि स्वरूप निज रूप तया कला भी श्री निज रूप तया कला भी पता जो श्री किशोरी जो वह श्री श्याम सुंदर की निज रूप होकर के ही विराजमान है निजी रूप तय निजी रूप श्री प्रिया लाल ये दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, सर्वदा भी क्रीड़ाशाली है इसलिए क्रीड़ाशाली होने के कारण सर्वदा एक ही तत्व दो रूपों में विराजमान है क्रीड़ा करने की नई अभिलाषा उत्पन्न हुई हुई है इसलिए नए दो स्वरूप बने हों एक स्वरूप से दो स्वरूप बने हो ऐसा नहीं है क्योंकि वे सर्वदा ही लीला बिहारी हैं इसलिए नित्य सहज जोड़ी हो करके वे सर्वदास का विराजमान निज रूपतया कला भी निज रूप होकर के ही किशोरी जो विराजमान और कला भी वे किशोरी जो भी श्याम सुंदर की अनेक प्रकार से सेवा करना चाहती हैं जितने प्रकार से सेवा करना चाहती हैं उतनी ही सखियों के स्वरूप में काय भी उदाहरण करके श्री श्याम सुंदर की सेवा करती हुई वे विराजमान और श्याम सुंदर श्री उन सखियों को संग में लेकर के श्री प्रिया जी की सेवा करते हुए रस की परमोत्कर्ष में विराजमान होते हैं तो ताभी स्वरूप निज रूपत ये श्री किशोरी जो स्वरूप ही हैं है के होकर के विराजमान हैं तत्वता एक है भी न होकर के के होकर के विराजमान है और ये रूप हो, होकर के कला भी अपनी के साथ में श्रीमदावन में बहार करते हुए परस्पर सुख प्राप्त प्रदान करते हुए विराजमान हो रही हैं गोलोक एवं निवसती वे निरंतर श्रीमद गोलोक में निवास कर रही हैं गोलोक के दो स्वरूप हैं। गोलोक का एक स्वरूप है दिव्य गोलोक और दूसरा स्वरूप है गोलोक का भौम गोलोक हम जहां पर विराजमान हैं यह भौम गोलोक होकर के विराजमान पृथ्वी के ऊपर स्थित गोलोक है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है इसलिए गोलोक का वह चिन्मय स्वरूप हमको नहीं दिख रहा है परंतु वो लीला यहां ही विराजमान है और भौम गोलोक में और दिव्य गोलोक में कोई अंतर नहीं है दोनों एक है श्री सनातन गोस्वामी पाद ने बृहदभागवतामृत में इस रहस्य को प्रकट किया कि अधर्ध तया भेगा केवल नीचे ऊपर इन होने का भेद इन दोनों में विराजमान है प्रकट रूप में पृथ्वी मंडल पृथ्वी मंडल के ऊपर महलोक भूभ ये तीन लोग जो त्रिलोकी हैं इन त्रिलोकी के ऊपर महलोक है जिन लोगों ने सकाम कर्म किए उनको भूभुव इन तीन लोकों की प्राप्ति होती है जिन्होंने निष्काम कर्म किए उन निष्काम कर्म करने वाले गृहस्थियों को लोक की प्राप्ति होती है जब प्रलय काल में भूभ स्व ये तीन लोग जलने लग जाते हैं प्रलय की अग्नि में उस समय उनकी धपन उनका धुआं लोक तक पहुंचता है अतः लोक के जितने भी निवासी लोक का त्याग करके जन्म लोक में चले जाते हैं महलोक जनलोक प्राय एक ही हैं जो महलोक के निवासी हैं वे ही जनलोक में चले जाते हैं परंतु जिन्होंने निष्काम कर्म किए और गृहस्थी का त्याग करके ब्रह्मचर्य पालन करते हुए जो स्वधर्म का पालन करते हुए विराजमान हुए वे जन्मलोक के ऊपर तपलोक में विराजमान होते हैं ब्रह्मचारीगण जहां संकादिक मूर्तिमान होकर के ध्यान करते हुए विराजमान हैं, उस जन्म के ऊपर भी सत्यलोक है जिन्होंने 100 जन्म तक स्वधर्म का पालन किया उनको सत्यलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जिस ब्रह्मलोक की महिमा का अपूर्व महिमा गायन किया गया जो ज्ञानी सब्जिमुक्ति या क्रम क्रमुक्ति को प्राप्त करके ब्रह्मा जी के लोक में प्राप्त होते हैं ब्रह्मा जी के उस सत्य लोक में तीन प्रकार के व्यक्ति विराजमान हैं जो पुण्य के द्वारा सत्य लोक में पहुंचे पुण्य क्षीर्ण होने पर उनको दोबारा पृथ्वी के ऊपर क्षय जन्म ग्रहण करना पड़ेगा अथवा जब पुण्य क्षीर्ण होते जाएंगे तो उनको सत्य लोक से हटाकर के विभिन्न लोकपालों के पद के ऊपर इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि लोकपालों के पद के ऊपर जैसे जैसे उनके पुण्य समाप्त होते जाएंगे उनको स्थापित कर किया जा सकता है उनको स्थापित कर दिया जाएगा और ऐसे पुण्यात्मा जनों का अधक पतन संभव है सत्यलोक में जाकर के आबदम भुवनांग लोकांक पुनरावर्तन हो जन भगवद गीता में कहा गया कि सत्यलोक में जो पहुंचे हुए हैं ब्रह्मा जी के स्थान पर उनको भी पुनरावर्तन की प्राप्ति हो जाएगी ब्रह्मा जी के लोक में दूसरे प्रकार के जन्म वे हैं जो कि हिरण्य गर्भ उपासना करते हुए ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए हिरण्य गर्भ जो है उनकी उपासना करते हुए जो ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त हुए और ये ब्रह्मा के साथ में तादात में प्राप्त कर लेंगे जब ब्रह्मा मुक्त होंगे अपने अधिकार की समाप्ति होने पर महाप्रलय होगी ब्रह्मा के भी देह समाप्त होगा और ब्रह्मा का मोक्ष होगा उस समय इन लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ये हिरण्य गर्भ उपासक दूसरे प्रकार के जगह ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्म जी के लोक में तीसरे प्रकार के जन्मे हैं जिन्होंने समाधि में जागृत करके मूलाधार स्वाधि मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र का भेदन करके दशम द्वार ब्रह्मांड उनका भेदन करके अपने प्राणों का त्याग किया और प्राणों के साथ में मन बुद्धि इंद्रियों का भी त्याग कर दिया वे तो सद्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे जिन्होंने मन का अभी त्याग नहीं किया वे लोग कर्म मुक्ति में ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाएंगे अब यदि वे जब चाहें तब अपनी इच्छा से ब्रह्मलोक का त्याग करके वह मोक्ष को या बैकुंठ पद को प्राप्त हो सकते हैं तो ये हुआ ब्रह्मा जी का लोक सत्यलोक इस सत्यलोक के बाहर फिर माया समुद्र है और माया समुद्र पृथ्वी के आठ आवरण हैं जो माया समुद्र हैं और इन माया समुद्रों को पार करके फिर सिद्ध लोक विराजमान हैं मोक्ष मोक्षधाम जिस मोक्ष मोक्षधाम के शीर्ष भाग में शिव लोक विराजमान हैं ज्ञानी है ज्ञानीजंग शिवोहम अहम ब्रह्मास्म इत्यादि भावनाओं को करते हुए अनुभव वाक्यर्थ के द्वारा उन अंगकांति रूप ब्रह्म ज्योति में लय को प्राप्त करते हैं यदि वह परतत्व अपने कृपा का विस्तार करे तो वह अपने आप को सगुण रूप में भी प्रकाशित कर सकता है इसलिए उस अंग रूप ब्रह्म ज्योति के भी ऊपर जाकर के श्री बैकुंठध धाम विराजमान हैं यहाँ पर कोई जानकारी बताना ये लक्ष्य नहीं है श्रीमद वृंदावन धाम की श्रीमद गोलोक का जो स्वरूप है उसकी ओर संकेत करना यह साधक को यदि वो समझ जाए तो श्री वृंदावन की महिमा को उसे समझने में बड़ी सुविधा की प्राप्ति होगी इसलिए श्रीमद वृंदावन की रजराने की महिमा का गायन करने के लिए ये उच्चावचता प्रकट कर रहे हैं किसी लोग की निंदा करना ये तात्पर्य नहीं है श्री बैकुंठ धाम के भी शीर्ष भाग में जाकर के श्री साकेत धाम विराजमान है जहां नराकृत लीला विराजमान भगवान की जितनी भी लीलाएं उन लीलाओं में मनुष्यमयी जो लीला है वह लीला सबसे ज्यादा मधुर होती है और उसमें रस की प्रतीति सबसे ज्यादा है बैकुंठ में भी छत्र चमर है वहां पर भी सेवक आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं लक्ष्मी के चरण पलोट रही है परंत वह वैभव रूप है वहां पर चरण पलोटने की वैकुंठनाथ को जरूरत नहीं है पर श्री राम जी थक जाते हैं वहां पर चरण पलोटने की आवश्यकता पड़ती है बैकुंठ को चरण पलौटने की आवश्यकता नहीं है बैकुंठ के ऊपर छत्र चमर कोई वहां पर धूप थोड़ी पड़ रही बैकुंठ में छत्र चमर की आवश्यकता होगी वहां पर छत्र चमक वैभव होकर के विराजमान पांत नाकृत लीला श्री रामकृष्ण की जो लीला है उसमें नाकृत लीला में सेवा के अवसर भी प्राप्त हैं अधिक प्राप्त हैं और वहां सेवा श्री प्रभु को सुखदाई होकर के भी विराजमान है इसलिए श्री बैकुंठ के ही सर्वोत्तम भाग में बैकुंठ का तात्पर्य है जहां पर भजन बा कहीं कुंठित न हो जगत में साधक अवस्था में जब हम भजन करते हैं तो हमारा भजन कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है भजन में बाधाएं हैं परंतु जहां भजन में बाधा न हो उस स्थान का नाम है बैकुंठ और इन बैकुंठों में ही श्री साकेत बैकुंठ वो साकेत बैकुंठ नाकृत लीला से युक्त होने के कारण अत्यंत अत्यंत रसपूर्ण होकर के विराजमान है वहां सेवा की अधिक सुविधा प्राप्त है श्री साकेत धाम से भी ऊपर जाकर के फिर श्री द्वारका धाम विराजमान साकेत धाम में श्री राम राघवेंद्र सरकार आप राजा होकर के विराजमान है इसलिए हरे श्री रामचंद्र के पास में नहीं पहुंच सकता यद्यपि बड़े उदार हैं परंत फिर भी एक प्रोटोकॉल है वहां पर एक व्यवस्था है हर एक की सीधी सीधी श्री रामचंद्र जी के साथ में पहुंच नहीं है जब राजदरबार लगेगा तब तुलसीदास जी कहीं अपनी बिनय का श्री राम जी के दरबार में प्रस्तुत करेंगे जानकी जी से प्रार्थना करेंगे कि कब होगा अवसर पाए में कथा चला पांतो सीधा सीधा श्री राम के पास पहुंचना जन सामान्य प्रजा के लिए भी उतना सुलभ नहीं है क्योंकि महाराज होने के कारण वहां पर एक प्रोटोकॉल है वहां पर एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार ही वहां जाया जा सकता है पंत श्री द्वारिका राजा नहीं है राजा तो उग्रसेन है वे तो राजाओं को बनाने वाले हैं परंतु स्वयं राज्य नहीं अपना रहे हैं इसलिए उन तक अपेक्षा को पहुंच अधिक सुलभ है इसलिए श्री साकेत धाम के भी ऊपर श्री द्वारिकाधाम अपूर्ण रूप से विराजमान है उस द्वारका धाम ने भी श्री चंद्र का राजकीय वैभव विराजमान है इसलिए वहां पर भी कुछ न कुछ बाधा कुछ न कुछ प्रोटोकॉल विराजमान है ऐसी स्थिति में श्री द्वारका से भी अधिक रसपूर्ण होकर के पूर्णतर लीला श्री मथुरा में विराजमान है भगवान के है। तो नृत्य पूर्ण है परंतु हरि पूर्णतर पूर्ण पूर्ण हरि पूर्ण पूर्णतर पूर्ण पूर्णतम ये तीन प्रकार से विराजमान है और इनमें मथुरा लीला पूर्णतर है द्वारका पूर्ण, द्वार पूर्ण मथुरा पूर्णतर और श्री ब्रज लीला पूर्णतम गोलो की महिमा चाहेंगे इनके द्वारा श्री मथुरा में भी कहीं वे किंग मेकर हैं वे उग्रसेन को राजगद्दी के ऊपर विराजमान करने वाले हैं इसलिए श्री कृष्ण वहां पर भी जनता को तो अत्यंत अत्यंत सुलभ नहीं परंतु ब्रज में वे हैजराज कुमार होकर के यशोदा यशोदानंदन होकर के वे पुष्पांगज होकर के विराजमान हैं, ऐसे उन कृष्ण के साथ में ब्रजवासियों की उपलब्धि अत्यंत अत्यंत सुलभ है इसलिए ब्रज लीला अत्यंत उत्तम होकर के सर्वोत्तम होकर के ब्रज लीला विराजमान परंतु ब्रज लीला में भी कहीं अन्य संपूर्ण जो समर्पण वो संपूर्ण समर्पण की उतनी उत्कृष्टता नहीं है उतना उल्लास नहीं है जैसा उल्लास श्री निकुंज लीला में और वो जो निकुंज लीला है वह निकुंज लीला ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान और उस निकुंज लीला में मंत्रोपासना की मंत्रोपासनाम मंत्रोपासना मंत्रोपासनाम जो एक स्थान की अष्टकालीन लीला उस अष्टकालीन लीला में तो श्री प्रियालाल सर्वदा सर्वदा बिहार करते हुए विराजमान और वहां पर तो श्री श्याम किशोरी जी की भी सेवा करते हुए विराजमान जगत में उपास्य है श्री कृष्णचंद्री तो हित हरिवंश महाप्रभु ने विशेष रूप से इस बात को कहीं उल्लिखित किया कि जो हित संप्रदाय है वह राधा राधाचरण प्रधान होकर के ही विराजमान हुआ हित संप्रदाय नहीं जितने भी रसिक संप्रदाय हैं वे सारे रसिक संप्रदाय अंतरंग लीला में श्री राधाचरण प्रधान होकर के ही विराजमान हैं। श्रीमद भागवती संहिता का भी सर्वोत्तम जो श्री कृष्णचंद्र का माधुर्य स्वरूप है वह माधुर्य स्वरूप कहाँ प्रकट होता है बोले जहाँ रास में प्रिया जी के सामने अंजलि बात करके भी खड़े हुए हैं कि न पारे हम निर्वध सयुजाम स्वाध प्रत्यम विविधायुषा पे या भजन दुर्जर् श्रृंखला साधना बोले हे प्रिय न पारे हम आपके प्रेम का मैं नहीं पा सकता हूं अतः गोलोक एवं वे श्रीमंद मंदिर में उस सर्वोर्थ शिखरभूत भूत श्रीमद गोलोक उस गोलोक में वे निवास करते थे विराजमान जो वो गोलोक है वो ही ये गोलोक है उस गोलोक में और हम जहां पर विराजमान हैं इनमें तनिक भी अंतर नहीं है दोनों एक होकर के ही विराजमान हैं, इसलिए श्री वृंदावन किशोरी जी के स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं, श्रीमद वृंदावन साक्षात भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं। इनमें रसभूमि ये भेद की कहीं भी आवश्यकता नहीं है ये एक स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं। भदम तजो हरि भजो सजो ने है यही यही निश्चय कहीं रही सही दही टेक इसलिए भ्रम त्याग करके यही यही ये जो रस है ये रस ही संपूर्ण रूप से उपास्य होकर के विराजमान है यही यही हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना हमारे लिए परम उपास्य ये रजरानी ही है जब तक हमारी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है तब तक उस रस की हम प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं जैसे ही श्री किशोरी जी की कृपा से वह पर्दा दूर होगा पर्दा हो रसिकनों की कृपा किशोरी जी की कृपा से वो पर्दा जैसे ही दूर हुआ वैसे ही वो लीला नित्य यहाँ पर विराजमान है वह लीला हमको दर्शन दी जाएगी लीला सामने उपस्थित हो जाएगी उन आदि श्री गोविंद को जो प्रियागणों की जितनी भी इंद्रिय उन सारी इंद्रियों के आस्वादनीय होकर के विराजमान है गो का तात्पर्य रक्षकोविंद जो प्रियागांव की सारी इंद्रियों का पोषण करते हुए विराजमान वे गोविंद विराजमान है इसलिए गोविंद शब्द गोपाल शब्द ये अत्यंत अत्यंत नुकुंज मंदिर में रसपूर्ण शब्द होकर के ही विराजमान है उन श्री किशोरी जी की अनंत जो लीलाएं हैं उन अनंत लीलाओं में आज जो सायकालीन लीला उस सायंकालीन लीला में श्री प्रिया जी के अनंत अनंत गुणों में से कुछ विशेष गुणों का सहज रूप से प्रकाशन होगा श्री प्रिया अनंत गुण जो हैं उनसे युक्त होकर के विराजमान हैं महाभाव स्वरूप होकर के वे विराजमान हैं और श्री वृंदावनी स्वर के जो गुण उन गुणों का कहां तक वर्णन किया जाए कुछ गुणों को सकों ने सूचीबद्ध किया और आज के इस स्मरण करने की लीला में वे गुण कहीं सामने प्रकट होंगे प्रियाजी के विशेष रूप से 22 गुण अत्यंत अत्यंत आस्वादनी और इस लीला को समझने में उपयोगी है मधुरेयम नव श्री किशोर जी मधुर हैं नवकिशोरी हैं चपलांगा चपल कटाक्ष वाली हैं उज्वल स्मिता उनकी मंद मुस्कान है चार सौभाग्य रेढ़ा रेखाध्या सुंदर सौभाग्य रेखाओं से युक्त होकर के ऊर्ध्व रेखा से युक्त होकर के वे विराजमान गंधो मादिक माधवा, ये विशेष रूप से एक लीला यहां प्रकट की जाएगी श्री किशोरी जो अपने गंध मात्र से श्री श्याम सुंदर को उन्मत्त कर देने वाली है और यदि कभी लुका लुकी के खेल में श्री प्रिया जी छिप जाएं श्याम सुंदर तुरंत पहचान जाते हैं कि प्रियाजी को मैं ढूंढ लूंगा कैसे ढूंढ लूंगा बोले उनकी जो अंग गंध है वो अंग गंध को सुन कर के वे किस कुंजी में किस पुष्प मंजरी के पुष्प वल्लरी के, के पीछे छिपी हुई हैं वहां पर श्री श्याम सुंदर तुरंत ही पहुंच जाते हैं गंधो माधवा गंध के द्वारा वे माधव को भी उन्मत्त कर देने वाली हैं अब ये बात अलग है कि चतुर्श्रोमणी श्री किशोरी जी अपनी गंध को वृंदावन में इतना फैला दे कभी इसलता के पास में जाकर के कभी उसलता के पास में जाकर के कभी उसलता के पास में जाकर के अब गंध तो सब्ज के व्याप्त तो हो गए श्री श्याम सुंदर तब भ्रमित हो जाए वो बात अलग है परंतु तो कभी श्री प्रिया जी ऐसी चतुराई नहीं दिखाएं और भोलेपन में कहीं छिपकर तो के भी खड़ी हो जाए तो गंधोन्मादित माधवा होकर के श्री श्याम सुंदर प्रियाजी को गंध के द्वारा भ्रमण बन करके तुरंत ही प्राप्त कर लें एक लीला का यहां दर्शन किया जाएगा और ये श्री किशोरी जी का एक विशिष्ट गुण है जिसका रसिक जनों ने वर्णन किया कि गंध के द्वारा श्री श्याम सुंदर को वे उन्मत्त कर देने वाली हैं और उस लीला का ये ये जो गुण है ये अपूर्व गुण है और श्री श्याम सुंदर को भ्रमर बना करके वे अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेती हैं संगीत प्रसराभिज्ञान अब उनमें जो संगीत है वो संगीत का कहना क्या वो संगीत तो अपूर्व है सखियों के अत्यंत अत्यंत अधीन सखियों से कह रही हैं बोले अभी सखी मैं तेरी ही अधीन होकर के विराजमान हूँ श्यामसलर से हमको मिला दे कवि विभिन्न लीलाओं में ब्रह्म की लीलाओं में जहां ब्रह्म विरह उत्पन्न होता है आभास रूप विरह विरह विरह प्रकट, जहां प्रकट होता है, उस सूक्ष्म में सखी के के एकदम अधीन होकर विराजमान हो जाती हैं। आभासूक्षणा पूर्णा विदवांगता परम चतुराई से युक्त होकर के विराजमान लज्जा शीला सोमार्यारा धैर्य गांधी शालिनी सुविलासा महाभाव परम परमोत्कर्षशाली श्री किशोरी जी महाभाव के परम उत्कर्ष को धारण करने वाली होकर के ही विराजमान श्री प्रिया का स्वरूप हमको जो दिख रहा है वह स्वरूप महाभाव स्वरूप ही होकर के विराजमान है श्री किशोरी जी जो, जो महाभाव है वही मूर्तमान होकर के किशोर जी के रूप में सामने प्रकट हो रहा है एक तरह से ऐसा समझ लीजिए समझने के लिए कह रहे हैं पूरा तत्व तो नहीं है ठीक ठीक पर समझाने के लिए कि महाभाव के साथ में यदि संधिनी शक्ति मिल जाए आनंद शक्ति के साथ में यदि संधिनी शक्ति मिल जाए तो आकार दिखने लगेगा आह्लाद जो है वो एब्रैक्ट है आह्लाद जो है वह तो केवल वो भाव रूप होकर के विराजमान आह्लाद को मूर्त मान नहीं देखा जा सकता है परंतु तो वो आह्लाद यदि से युक्त तो हो जाए तो आह्लाद मूर्त स्वरूप धारण कर लेगा इसी प्रकार जितने भी भाव हैं, वे भाव मूर्त स्वरूप होकर के श्री किशोर जी के श्री अंग में विराजमान हो जाते हैं आह्लाद के साथ में यदि चित शक्ति आ जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वह प्रकट हो जाएगा और आह्लाद के साथ में यदि संधिनी शक्ति आ जाए तो वो नेत्र गोचर भी हो जाएगा तो अनुभव गोचर होने के लिए आह्लाद पर्याप्त है बुद्धि गोचर या मनोगोचर होने के लिए चित्त शक्ति की आवश्यकता है और नेत्रगोचर होने के लिए संधिनी शक्ति की आवश्यकता है इसी प्रकार एक आ, वो जो आह्लाद है जो आलादनी श्री प्रिया आह्लादी स्वरूपी शक्ति से युक्त होकर के मूर्त मति श्री राशेश्वरी के रूप में कृपा करके अपने आप को रसिक जनों को दर्शन कराती हुई विराजमान है श्री प्रिया जी जो स्नान करती है रस को ने वर्णन किया कि वो स्नान तीन स्नान हम जब भी शिवप्रिया जी को स्नान कराते हैं तीन बार स्नान कराते हैं एक बार श्रीअंग जो है उनको गीला किया तो दोबारा ओवटन या कोई वस्तु को हम लगाते लगाते हैं फिर इसके बाद में उनको शुद्ध स्नान कराया कराया जाता है दूध इत्यादि से स्नान कराने के बाद में फिर शुद्ध स्नान कराया जाता है तो तीन स्नान सर्वदा व्यवहार में भी तीन स्नान होते हैं एक बार शरीर को भिगोया फिर साबुन लगाई फिर तीसरा स्नान करके उसको शुद्ध किया तो एक सामान्य क्रम है श्री किशोरी जो कारुण्यामृत सौंदर्यामृत और लावण्यामृत इन तीन अमृतों में निरंतर निरंतर स्नान किए हुए विराजमान विराजमानुण्य so, अमृत सौंदर्य अमृत लावण्य अमृत के जल से स्नान करके भी विराजमान अब जो करुणा है वही जल बनकर के विराजमान हो गई और श्री प्रिया जी को स्नान करा रही है जो सौंदर्य है वही सौंदर्य ही कहीं जल बनकर के विराजमान हो गया और वह स्नान करा रहा है जो लावण्य है वही कहीं जल बन गया और वही स्नान कराते हुए विराजमान श्री प्रिया जी का स्वरूप महाभाव स्वरूप है और उस महाभाव स्वरूप में कारुण्यामृत सौंदर्यामृत लावण्यामृत में त्रिधा स्नान करके वे श्री प्रिया विराजमान है जिन्होंने लज्जारूपी नील साठिका धारण कर रखी है अब ये साड़ी साड़ी नहीं है। जो लज्जा है वही साड़ी बन करके श्री प्रिया जी के श्री अंग के ऊपर विराजमान हो रही है बस्त्र बन करके वह लज्जा ही कहीं सेवा करती हुई विराजमान है महाभाव सुन श्री प्रिया जी का श्री अनुराग रूपी ओढ़ने द्वितीय वस्त्र उनको ही धारण करके वे विराजमान हैं जो मान का भाव है वह मान ही कंचकी बनकर के उनकी सेवा करते हुए जो मान सखी मान रूपी सखी, वही कंची बनकर के उनकी सेवा करते हुए मूर्त मान संधिनी शक्ति से युक्त होकर के वही स्वरूप धारण करके शिवप्रिया के अंग पर विराजमान है हृदय में जो राग वही तांबूल बनकर के उनके अधरात को रक्तम करता हुआ विराजमान हो रहा है श्री श्याम सुंदर के नाम श्रवण की जो उत्कंठा उत्कंठा का जो भाव है वही काम का आभूषण बन करके श्री प्रिया के आभूषण तातंक बन करके उनके कर्ण में विराजमान है जो माधुर वही हास बन करके विराजमान प्रेम कौतल्य कौतिल्य ही उनके नयनों में कज्जल बनकर के विराजमान हो रहा है अपने भाव को छिपाते हुए जहां प्रिया विराजमान होती हैं, निज उत्सुकता को कभी छिपाना, उसका नाम ही है अभ्यथा निज भाव को छिपाना, वह अभ्यथा ही घूंघट बनकर के श्री प्रिया जी के श्री अंग के ऊपर विराजमान है स्वरूप में विराजमान है श्याम सुंदर की प्रीति जो एक भाव था एक्ट एक था वही कहीं कंक्रीट रूप धारण करके स्थूल रूप धारण करके मूर्त करके, हाल बन करके श्री प्रिया के ऊपर विराजमान है जो किलकिचित इत्यादि विभिन्न भाव वे विभिन्न भाव ही श्री अंग के विभिन्न आभूषण बन करके विराजमान है श्री कृष्ण गर्भ कृष्ण प्रेम में गर्भ रूपी जो शैया उस शैया के ऊपर ही आप विराजमान प्रेम प्रेमित्य रूपी ही हार आपने वक्षस्थल में धारण कर रखा है इच्छा रूपी के साथ विसर्ग सर्वदा सुसेवित होकर के विराजमान अत प्रिया आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अन्न तो ये सखीगण जैसा प्रथम दिन के विद्वत सभा में एक विद्वान ने ऊपर किया था कि सखीगण स्त्री नहीं है यहाँ पर इसी भाव को कहीं साधक इस पद्धति के द्वारा जो पद्धति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने श्री आनंद मरंदस स्त्रोत्र में श्री किशोरी जी के महाभाव स्वरूप का जो वर्णन किया उस आनंद मरंद स्त्रोत्र में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्रिया जी रूप माधुरी का जो वर्णन किया उनमें महाभाव स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया और इस महाभाव स्वरूप में श्री प्रिया स्वयं आह्लादीय शक्ति आनंद स्वरूपा होकर के विराजमान और वो आनंद स्वरूपा शक्ति उनकी जितनी भी विभिन्न विच्छिप्तियां हैं वे उनकी विभिन्न जो किरणें हैं वो किरणें ही भाव के विभिन्न अंश वे ही संपूर्ण आभूषण होकर के श्री प्रिया के पास में विराजमान हैं। इस प्रकार श्री निकुंज मंदिर का जितना भी वैभव दर्शन करते हैं उस वैभव को कभी भी प्राकट करके नहीं मानना चाहिए श्रीमद गोलोक में जो निकुंज लीला हो रही है वो लीला श्री आल्ला श्री आह्लाद किशोरी जू उन किशोरीजु के ही वैभव रूप होकर के विराजमान इसलिए पंचयोजन में देह वास्तव में वृंदावन वह श्री प्रिया लाल का देह रूप होकर के ही विराजमान है अब जो वो लोग हैं वही ये लोग हैं हम जहां पर बैठे हैं ये भूमि भी कोई कम नहीं है यह भूमि भी बिल्कुल वही है जो वो लोक है अतः सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि अधर्ध तैयार होगा वो भी गोलोक है इसको भी गोलोक कहा जाएगा केवल अंतर यह है कि वह ऊपर है भू भव स्व मह तप सत्य उसके ऊपर पृथ्वी के उसके ऊपर माया समुद्र माया समुद्र के बाद में शिवलोक उसके बाद में फिर भाई कुंट, भाई कुंट के बाद में श्री साकेत साकेत के बाद में फिर द्वारका द्वारका के बाद में मथुरा मथुरा के बाद में ब्र, ब्र, ब्र, ब्रिज, ब्रिज के बाद में वृंदावन वृंदावन के बाद में फिर नुकुंद मंदिर तो वो जो ऊपर दिख रहा है और वही धाम यहां पर भी सहज रूप में विराजमान है अत अदर्धा भी रहा उनमें ऊपर और नीचे इतना मात्र भेद होकर के ही विराजमान है और यहां की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब चिन्मय होकर के विराजमान हैं श्री किशोरी जी अनंत अनंत गुणों से युक्त होकर के आप विराजमान हैं इसलिए श्री प्रिया महाभाव परमोत्कर्ष शालिनी होकर के विराजमान श्री किशोरी जी के गुणों का गायन करते हुए वर्णन किया गया कि गोकुल प्रेम वसती जगत श्रेणी संपूर्ण जगत में उनका यश विद्यमान है वे सखी प्रनेता सखी के बशीभूत होकर के विराजमान है संतताश्रव केशया केशवा निरंतर निरंतर श्याम सुंदर के द्वारा सुपूजित होकर के वे विराजमान हैं श्री किशोरी जी की वंदना कर रहे हैं सर्वप्रथम तो उनकी वंदना करते हुए के श्री विद्युत रक्तांबरा नीलांबराम आल जल सुबो रक्तांबरा दीपावली के बाद में श्री प्रिया जी का जो स्वरूप रसिकों ने ध्यान किया वो रक्तांबर के स्वरूप का जो रसकों के सामने हुआ और उन्होंने जो दर्शन किया उस समय होकर रक्तम्बरा विराजमान उस समय श्री कृष्ण दर्शन की अपूर्व ताप विराजमान है इसलिए नीलाम्बर श्री श्याम सुंदर ही इनके अंबर बनकर के अपूर्व रूप से विराजमान उन श्री किशोरी जी को ाम कर रहे हैं जो सहज सहजोड़ी होकर के बिराजमान किशोरी जी के दिग्दर्शन कराने के लिए जो छह बजे से लेकर के आठ चौबीस तक की सायकालीन लीला घड़ी की उस छह घड़ी की सायकालीन लीला का स्मरण करते हुए यहां विराजमान हो रहे श्री गुर्जरों की चरणों की वंदना करके कृष्ण सरोवर हंसनी कृष्ण सरोवर बेन राधे राधे राधे के जय राधे रस दे श्री किशोर की कृषि चरणारे कूट कुट बंदन जो कृष्ण सरोवर की हंसनी होकर के विराजमान सरोवर की शोभा जैसे हंस के साथ में अत्यंत अत्यंत हो जाए इसी प्रकार अकेले शाम चुंद्र का ध्यान करें ठनठन पाल बंदो पाल रस की रस का उल्लास नहीं, नहीं होगा परंतु तो श्री किशोरी जी के साथ में यदि श्यामचंद्र का दर्शन किया जाए तो वो शोभा अद्भुत होकर के विराजमान होगी श्यामचंद्र की शोभा किशोरीजू की, की मुखापेक्षी है श्री किशोरी जी के साथ में जब विराजमान तब उनका मदन मोहन स्वरूप सामने होता है अन्यथा उनका सौंदर्य भी कहीं संकुचित रहता है श्री प्रिया के दर्शन करने की उत्कंठा में श्याम सुंदर का सौंदर्य भी अपेक्षाकृत वह कहीं संकुचित होकर के ही विराजमान हो जाता है रस का उल्लास श्री प्रिया के साथ में ही विराजमान अतः कृष्ण कृष्ण कौन बोले सारे अवतारों को अपने भीतर जो स्थापित करने वाले आप कृष्ण शब्द की कितनी व्याख्या की जाए मुख्य रूप से कृष्ण शब्द का तात्पर्य होगा वो कि जो प्रिया के अत्यंत अत्यंत अधीन होकर के प्रिया का आकर्षण करते हुए विराजमान कृष्ण शब्द का सामान्य अर्थ होगा कृष्ण भूवाचको शब्द ऋण निर्वृत्ति वाचक परम ब्रह्म कृष्ण एक शब्द में कहें सत आनंद जो सदा सदानंद है उस तत्व को कृष्ण कहेंगे परंतु ये बहुत बाह्य हो जाएगा मुख्य रूप से इस रस संसार में रस जगत में कृष्ण शब्द का तात्पर्य जो श्री प्रिया को निरंतर आकर्षित करते हुए अपनी रूप लीला माधुर्य से प्रिया को आकर्षित करते विराजमान उन श्री श्याम सुंदर के हृदय रूपी सरोवर में जो निरंतर निरंतर हंसनी के समान विराजमान और श्यामस्म की शोभा प्रिया जी के द्वारा ही है कृष्ण तरोबर बेल कृष्ण यदि तरोबर है वृक्ष हैं तो श्री किशोरी जो बेल होकर के विराजमान कृष्ण तरोबर बेल श्री जो उस श्याम कमाल के ऊपर विराजमान कोई दिव्य स्वर्ण चंपी स्वर्ण चंपक लता होकर के विराजमान है स्वर्ण लता के समान वे विराजमान हैं। तो कृष्ण रूपी तरोवर माने वृक्ष उनके ऊपर लिपटी हुई ये स्वर्ण लता के रूप में शोभा को प्राप्त हो रही है राधे राधे राधिके हे श्री राधे हे श्री राधे हे श्री, राधे, हे श्री राधे के, ये नाम ही इतना मधुर है कि अपने आप जुर्भा के ऊपर प्रकट होता हुआ चला जाए जहां प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त हो जहां पर आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त हो उसका नाम है राधा राधा राधधातु साधन और सिद्धि दो अर्थों में प्रयुक्त होती है साधन के लिए राज शब्द का प्रयोग होता है और सिद्धि के लिए भी राज शब्द का प्रयोग होता है जैसे प्रेम की उत्कटता इनमें विराजमान है जैसा आत्मसमर्पण और सर्व सर्वथा कृष्णार्थ चेष्टा श्री किशोर जी में प्राप्त है ऐसी कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है इसलिए ये राधे होकर के विराजमान साधन की भी पराकाष्ठा इनमें विद्यमान और आनंद की भी पराकाष्ठा सेवा की भी पराकाष्ठा इनमें विराजमान और सेवा के साथ साथ सुख की भी पराकाष्ठा इनमें विराजमान ऐसे सुख की पराकाष्ठा कहीं दूसरी जगह है ही नहीं तो राध साध संसिध साधन में भी यह परम श्रेष्ठ और संसिद्धि प्रेम की सिद्धि में भी श्री राधिका ही सर्वोत्तम है श्री प्रिया जी का श्याम सुंदर का मुख दर्शन करके जो उनको सुख की प्राप्ति है ऐसा सुख कहीं दूसरी जगह प्राप्त है ही नहीं इसलिए कल की कथा प्रसंग में एक शब्द का प्रयोग किया था कि आप समर्थारति से युक्त होकर के बिराजमान समर्थारति में भी समर्था किसको कहेंगे वो समर्था उसे कहेंगे पहले दिन के कथा प्रसंग में जो निरूपण किया था कि निज सुख को श्याम सुंदर के साथ सुख के साथ में कौन कितना समर्पित कर सकता है जिसमें अपने सुख को श्याम सुंदर के साथ में समर्पित करने की सामर्थ्य है स्वार्थ की बात नहीं है निज सुख की बात प्रेम तो होगा ही नहीं बिना स्वार्थ के तो निस्वार्थ होकर के जहां प्रेम किया गया परंतु घी परोसा गया है तो हाथ तो चिकना होगा ही सुख तो मिलेगा ही परंतु तो उस सुख को कौन अपने पास में रखता है और कौन उस सुख को प्यारे के सुख में मिलाता है हाथ में घी लगा और कुछ नहीं तो उसको लिया मुंह से ही लगा लिया हाथ पर में चिपड़ लिया ये स्वार्थ घी चिपड़ने के लिए हाथ में नहीं लगाया था परंतु लगा रह गया है तो चलो पैर में लगा लो मालिश कर लो ये स्वार्थ है कहीं ना कहीं परंतु किशोरी जो अपना जो सुख प्राप्त हो रहा है शाम सुंदर को सुख देते हुए जो सहज में सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख को पूरी पूरी शर्थ शर्थ श्री के सुख में ही समर्पित कर देती हैं। जिस सामर्थ है जिसमें जितनी सामर्थ्य वह उतना ही समर्थ प्रेमी कहलाएगा जो उस सुख को भी बचा करके रख ले वह समर्थ प्रेमी नहीं होगा या तो वो सामंजसा होगा या वह साधारणी बन जाएगा जो शुद्ध रूप से वो सुख का अपने लिए प्रयोग करे वो कुब्जा की तरह से साधारण श्री कुब्जा की तरह से रति का अधिकारी हो जाएगा जो महषी समझ करके हम कृष्ण की भार्य हैं प्रिया हैं विवाहिता पत्नी है ऐसा विचार करके कृष्ण को सुख दे रही हैं पर तो हमारा भी तो कुछ तो अधिकार बनता ही है ये विचार करके कुछ सुख को अपने पास में रख वे रुक्मणी समंजसा की अधिकारिणी हो जाएंगे तो साधारणी समंजसा इनको भी हटा करके जो समर्था रती है वह समर्था रती श्री ब्रज गोपिका में ही विराजमान जो कि अपने सुख को माने स्वार्थ तो पहले समाप्त हो गया श्याम सुंदर की सेवा करते हुए भी जो सुख प्राप्त हुआ उस तो सुख को अपने लिए नहीं रखे बल्कि पूरी तरह से श्याम सुंदर के सुख में ही मिला दे उनका नाम है समर्थारति वाली और उन समर्थारती ब्रज गोपिकागणों में भी सर्वोत्तम होकर के विराजमान हैं वे श्री निकुंजेश्वरी श्री राधिका इसलिए राधे राधे राधसाध राध राध संसिध जहां सिद्धि और साधना इन दोनों की पराकाष्ठा प्राप्त होती है उन श्री राधिका को हम प्रणाम कर रहे हैं जो रसिक जनों को राधा में धाधाय में प्रीति सखियों को भी उस आस्वादन को प्रदान कराती हैं और सखियों को भी निज लीला लीलाहार करके सर्वदा सर्वदा पोषित करती हुई विराजमान हैं जय राधे रस रेल श्री राधे का रस की रेली होती होकर के विराजमान यहां बाढ़ आ रही है पूरा फ्लड आ रहा है सुनामी आ रही तो जय राधे रस रेल रस की अपूर्व रेला जहां पर विराजमान हो रहा है उन किशोरी जी को हम प्रणाम कर रहे हैं लीला की जितने भी वस्तु तो वे सब कि बताया महाभव स्वरूप ही हैं, और उस समय श्री प्रियालाल, आप अपराध विहार करते हुए जब नौका के ऊपर विराजमान हुए इस नौका का नाम है सुविलास तरा सखी ये नौका भी सखी है और श्री महावाणी जी में श्री किशोरी जी की जो नौका उस नौका का लीला में जो नौका है उस लीला की नौका का नाम दिया गया सुबिलास तरा सखी ये सखी ही युगल सरकार के बिलास में जब वे डूबते हैं उस समय है पार लगाने वाली है सखी नहीं हो यह सुबिलास तरह सखी नहीं हो यह सखियों का सुबिलास से युगल सरकार को ताल सरकार को सर्वदा सर्वदा रस समुद्र में डूब जाएंगे ये सखी ही रस समुद्र के पार लगाने वाली है सखी गारूणी है युगल सरकार प्रेम रूपी सर्प से दंशित होकर के विष में डूबे हुए चले जा रहे हैं और सखीगण आज गारुड़ी बन करके इन युवा सरकार को उबाल करके उस मूर्छा से उबार करके रस में प्रवृत्त करती हैं ये युवा सरकार डूबे हुए चले जा रहे हैं रस में और ये सखीगण सुविलास की इस डूब में प्रिया प्रीतम को डूबा हुआ देख करके उनसे उबारती हुई ये सखीगण ही उनको बिलास रस के में बिहार करवाती हैं अन्यथा ये तो डूब जाएंगे ये तो एक एक क्षण में डूबते हैं ये प्रियालाल ऐसे प्रेम में विमोहित हैं कि ये तो एक एक क्षण में उस रस में डूब जाते हैं ये सुबिलास से इनको तारने वाली होकर के सुबिलास तरा होकर के नाव नौका बनकर के युवा सरकार को उस रस सागर के पार पहुंचाती हैं इसलिए वैष्णव आचार्यों ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि पैरक साहस सखिन के रसमुद्र में श्याम सुंदर डूब रहे हैं पंत में डूबे डूबे हुए से। साहस सखिन के, ये सखियों के साहस से ही ये तैर पाते हैं तरुण तरंगन में पड़े अरुझे बाद सेवा और पैरथ साहस सखिन के अत्यावर्त बिहार बिहार जो है वो अति आवर्त है वो बिल्कुल है वो बिल्कुल कहीं भंवर पर नहीं है वो ऊंची ऊंची लहर नहीं है बल्कि भवर है जो कि डुबो देखे तो उस भवर से जो आवर्त में फंसे हुए हैं उस आवर्त में फंसे हुए उन श्याम चंद्र को निकासने वाले ये सखी हैं तो पैरत साहस सकें के बोलवृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा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 राधारमण हरि गोविंद जय जय सु तरंगन मैं परे अरुझे बाग सेवा श्री किशोरजी के अपूर्व केश लाल जी की अपूर्व बैनी उनकी शोभा का केशों की शोभा का युग सरकार जब दर्शन करें एक तो तरंग ऊंची ऊंची उसमें भी भवर और उसमें भी सेवार हो तो फिर निकलना और भी कठिन सो अब बार बार, केशपाशी जो है वही सेवार होकर के वही घास होकर के विराजमान जल की जो घास है वो इतनी उसे फिर निकलना बड़ा कठिन हो जाए सेवा से निकलना तरंगन में फंसे अब बार परंतु तो, फिर भी साहस के। का साहस सखी सखी सखियों का है जो सकी, सकी गन, इन युगल को साहस देकर के उस बिहार समुद्र में तैराती हैं अत आवर्त बिहार ये बिहार नहीं है यही है आवर्त यही है भोरी जिसमें ये फंसे हुए हैं इसलिए इन सखियों के समान कोई दूसरा नहीं है सखियों की तुलना किसी दूसरे से दी ही नहीं जा सकती प्रिय प्यारी इच्छा बक जोई अमित कला सुख से सोई ये सखी गण अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से करती हैं। बड़ा सुंदर सूत्र है बड़ों के मुख से सुना है कि सखी गण अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित रूप, अमित सेवा अमित प्रकार, अमित रूप अमित सेवा अमित प्रकार, अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से करती हुई विराजमान हैं। इसलिए प्रिय प्यारी इच्छा बपजोई प्यारी प्यारे के हृदय में जो भी अभिलाषा है ये अमित कला सेवन सोई अमित रूप धारण करके उस सुख का सेवन करती हुई सखीगण विराजमान हैं और इन सखियों का आश्रय जब तक नहीं लिया जाए जब तक ये सुविलास तला जो सखीगण हैं इनका आश्रय ग्रहण नहीं किया जाए तब तक इस रस समुद्र में प्रवेश नहीं हो सकता है इसलिए रसकों ने कहा कि कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ नित्य विहार की कूची किसके पास में है, श्री हरिदासी हाँ। श्री जी के हाँ में है रसिक जनों के हाथ में है उनके हाथ में ही सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नावत मां सेवक साधक सिद्ध सब इन सखियों की ही वंदना करते हुए विराजमान होते हैं इसलिए ये सखीगण वो बेल हैं जिनमें युवल सरकार फल समान लगे हैं रसको ने वर्णन किया नेह बेल लागे सुफल नवल लाड़ी लाल प्रेम की है अपूर्व बेल और उसमें नेह बेल लागे सुफल दो फल लगे हैं दो फल कौन से हैं वो लत लाड़ी लाल लाली लाल ही इस नेह रूपी बेल के सुंदर फल होकर के विराजमान श्री श्याम सुंदर कोई सखी ही उस समय सुबिलासारा जो सखी वो ही श्री हितु सखी के आदेश को प्राप्त करके नौका का रूप धारण करके विराजमान हो गए और जो नौका विराजमान उन नौका के रूप श्रीप्रियालाल सब सखीगण आनंद पूर्वक विराजमान हुए हैं और तरह सखी रूप नौका उन नौका में श्री प्रिया जब विलास करते हुए विराजमान हैं, सखीगण अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं। ये प्रेम और नेम अद्भुत है नेम उसका नाम जहां पर फल की प्राप्ति होने पर उद्यापन कर लिया जाए उसका नाम है नेम उद्यापन का तात्पर्य है उत्पाने ऊपर यापन माने जीवन की स्थिति को प्राप्त कर लेना उसका नाम है उद्यापन परंतु इस रस में कभी भी नेम नहीं है नियम लिया जाएगा तो उद्यापन होगा जहां सत्य वस्तु है नित्य वस्तु है वहां पर इस रस से इस भक्ति से कभी भी उद्यापन नहीं है इसलिए रसकों ने नेम प्रेम की एक परिभाषा दी कि जो कवि है अब है सो सब नेम और अब सदा एक रस रहे, रहे सो प्रेम प्रेम की परिभाषा है जो सदा एक रस होकर के रहे उसका नाम है प्रेम आज किया पंद्रह दिन का नियम लिया वर्ष भर का नियम लिया एक हजार साल का नियम लिया परंतु एक नए दिन उस नियम को छोड़ दिया उसका नाम है नियम तो नियम ग्रहण करके क्या किया जा सकता है इसलिए नियम साधन है साधन उसे कहेंगे फल की प्राप्ति होने पर जिसको छोड़ दिया जाए रसोई में प्रेशर कुकर है गैस का चूल्हा है बटलोई है सदासी है परंतु पाक रचना होने पर पाक को तो ठाकुर को समर्पित कर दिया जाएगा और जितनी भी वस्तुएं हैं उनको छोड़ दिया जाएगा जिसको छोड़ दिया जाए वो है साधन जिसको ग्रहण किया जाए वह है साध्य इन सखीगणों का जो प्रेम है वो ऐसा जिसको कभी भी छोड़ती ही नहीं है यहां सारी चेष्टा वह साध रूप होकर के ही विराजमान है साधन किया है आज फल मिलेगा बाद में ऐसा नहीं है यहां सेवा ही ही इन सखियों के लिए परम परम फल हो करके विराजमान इस प्रकार परस्पर चर्चा करते हुए अनेक बार बात ही बात में सिद्धांत का विवेचन भी कर देती हैं नाव बनाव अनूप विचित्र खची मणि रंग अपार शोभते हैं दुखने तिकने कल छूट आते हैं जल लाए सखी यमुना झलकात अकारे श्री कृपा बलते अनन्य अलीज निहारे जो अनन्य सखी हैं वे अन्य अलीगण इस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं सुंदर नाव बनी हुई है जिसमें मणि अपूर्व से खची हुई है सुंदर सुवर्ण जटित कुंद के अपूर्व रंग की कांति सामने प्रकट हो रही है शोभित है दुखने तिखने जो नाव भी दुगनी, तिगनी, दो खंड की तीन खंड की अनेक मंजिलों की होकर के नाव विराजमान है डोल और हिडोरा ऐसे ही नाव और ये नाव का अपूर्व घर अपूर्व से नावकुंज ये अपूर्व रूप से विराजमान है हिडोला किसे कहेंगे वो जो पेड़ के ऊपर डाला गया और जिसमें चार डांडी हो उसका नाम है हिडोला झूला किसे कहेंगे जिसमें दो रस्सी हो दो डांडी हो पटली लगी हो उसका नाम है झूला और टोल किसे कहेंगे बोले जहां पर पूरी की पूरी चौबारा वही ही रूप से झूल रहा हो पूरा भवन ही झूल रहा हो वो है दोल। सो हिडोरा झूला ऐसे ही नाव और नाव ये अपूर्ण रूप से विराजमान सोच शोभित हैं, दुखनी तिखनी दोखन तीनखन तीन खन जहां पर अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जिन में कल छूटते हैं जल जंतरों धारण जल जंतरों की धारा सुंदर फुहारे जहां पर चल रहे हैं श्री सखीगण यमुना जी के किनारे उस समय लाई अपूर्व शोभा जो है वो शोभा यमुना जी में अपूर्व रूप से शोभा उस नाव की हो रही है इस शोभा का दर्शन यदि किया जाएगा तो वह आचार्यों की कृपा के द्वारा ही इसका दर्शन होगा श्री हरवंश कृपा बलते श्री हरवंश प्रभु की कृपा के द्वारा ही जो आचार्यगण हैं, अपने अपने आचार्य उनकी कृपा के बल के द्वारा ही इस रूप माधुरी का अपने अपने यूथ में बेसखीगण सब दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं। ललता जी उस समय कह रही हैं कि लाल माई सब गुण रूप भर यद्यपि तेरे रूप रंगीली अति दीन करो श्री किशोरी जी की महिमा कैसी अद्भुत है किशोरी जू आपकी अद्भुतता ऐसी कि यद्यपि श्री श्याम सुंदर सारे गुणों से भरे हुए हैं, फिर भी हे रूप रंगीली आपके रूप के सामने आपके प्रेम के सामने श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत दीन हो जाते हैं मेरे जान नाम मोहन हरि याते प्रकट पर्य उनका मोहन हरि ये जो नाम है ये नाम सर्वथा सार्थक है जैसे तुम उनको दीन कर देते हो इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी तुमको अपूर्ण से मोह लेते हैं तुम हो मदन प्रेम और उनको मोहित करने वाले हैं वे मदन मोहन श्री श्याम सुंदर हरी होकर के तुम्हारे चित्त का हरण करने वाले होकर के विराजमान हैं, जो चित्त का हरण करे उसका नाम हरि, जो मोहित करे उसका नाम है मोहन परम सने ही श्याम भाम तो सुघरी तेजो बर बोले आहा श्री शामसूंदर परम चतुर किसी चतुर को बशीभूत करना बड़ा कठिन चतुर अपनी चतुराई हर जगह दिखाता है परंतु श्याम सब जगह तो अपनी चतुराई दिखाते रहे मुक्तिम दि चमन भक्ति योग किसी को मोक्ष का झुंझुना पकड़ा देंगे किसी को भोग का चटनी चखा करके हटा देंगे परंतु तो अपना भक्ति नहीं देते हैं वे बड़े चतुर हैं और बड़ी चतुर होकर के मुक्ति दे देते हैं भक्ति नहीं देते हैं पंत वे श्याम सुंदर चतुर्णि वे भी आपकी सुघरता के आगे आपकी चतुराई के आगे फीके पड़ गए परम सने ही श्याम भामतो, तो श्याम सुंदर परम सने ही हैं, भामते हैं पंत सुघरी ते जो भरो तुम इतनी सुगर हो इतनी चतुर हो कि चतुर श्रोवणी को भी तुमने अपने बशीभूत कर लिया सुगरी अपनी चतुराई से तुमने वही श्याम सुंदर को वरण कर लिया है ने तो रूप रावण तेरे ही रंग रो आहा रूप रावण रावण रूप रावणी शब्द का अर्थ होता है आपका रावण रूप वाणी साहित्य में में कई बार शब्द। शब्द तो का अर्थ होता है है आपका। आपका जो रूप रूप वो ऐसा कि आपके में श्री श्याम ंदर भी रंग गए श्री श्याम सुंदर भी आप जैसे चलाती हो वैसे चलते हैं श्याम सुंदर के हृदय में भी अनेक बार अभिलाषा हो जाती है कि कब श्री किशोरी जी की प्रीति माधुरी का मैं भी आस्वादन प्राप्त करूं तो तेरे ही रंग रंग रव्यो वे श्याम सुंदर तुम्हारे ही रंग में निरंतर निरंतर रंगे हुए विराजमान हैं और उनके हृदय में भी श्री राधा भाव कांति को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है सखीगण आनंद पूर्वक उस समय मधुर स्वर से गायन कर रही हैं तान लेती हुई विराजमान हो रही है श्री प्रियाजी कभी आवेश में इनके हृदय का जो भाव वह कहीं बाहर प्रकट हो ही जाता है जब हृदय में भाव का फुआरा फूटता है वह भाव प्रकट होने के लिए कहीं बिंबों को ढूंढता है उस समय अपूर्व दिव्यात दिव्य जो कल्पना उन कल्पना के साथ में मिलकर के जो विचार उस विचार से सुपुष्ट होकर के वह मधुर कला के रूप में सामने प्रकट हो जाता है काव्य के यही चार पक्ष हैं एक ओर भाव दूसरी ओर कल्पना तीसरी ओर विचार और चौथी ओर कला भाव विचार कल्पना और कला इन चारों के माध्यम से श्री प्रिया के हृदय का जो भाव वह गीत बनकर के जब सामने प्रकट होता है श्री प्रिया जी उस समय आत्मा भी व्यक्त करती हुई कहने लगती हैं, प्रीतम मेरे प्राण होते प्यारे प्यारे तुम प्यारे हो अब प्यारे की का वर्णन कैसे किया जाए तो कहीं कल्पना की आवश्यकता पड़ेगी हृदय में जो भाव है उस भाव को प्रकट करने के लिए कल्पना की आवश्यकता पड़ेगी अब कल्पना करेंगे तो सबसे ज्यादा प्यारी वस्तु तो दृश्य रूप में कहा दिखेगी बोले प्राण इसलिए कह रहे हैं प्रीतम तू मेरे प्राणन होते प्यारों प्यारे तुम प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो करके विराजमान हो दिन रात तुमको अपने हृदय से लगा करके ही रहूं हाय कहीं तुम तनिक भी अलग ना हो जाओ देख जाए परम रूप रंग गुण गारो आपका दर्शन करके अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है रूप रंग परम गंभीर गुरु हो गारे हो आप विराजमान हो जय श्री कमल नयन हित सुख प्रिय बेनन तन मन धन सब बारो श्री प्रिया अपने तन मन धन सर्वात्म समर्पण करती हुई श्री विराजमान है और निज सुख को भी परम समर्था हो करके जिनकी प्रीति इतनी समर्था है कि अपने सुख को भी जो प्यारे का दर्शन करके सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख को भी श्याम सुंदर के सुख के साथ में पूरी तरह मिला देती हैं श्याम सुंदर ऐसा करने में थोड़ा सा ज्यादा सा चूक जाते हैं इसलिए प्रीति को ये तोला जाए तो श्री किशोरी जी की प्रीति और श्याम सुंदर की प्रीति इनमें श्री किशोरी जी की प्रीति ही गरुआ होकर के विराजमान होगी भारी होकर के विराजमान होगी अनेक अनेक प्रकार के खेल करते हुए विराजमान श्री प्रियालाल नाव से उतर करके आए श्रीमद वृंदावन में अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए विराजमान है कभी इस रस से ये अगाते नहीं है। अंगन चीर सजय सुगंध पगे हैजय सुंदर श्री अंग में विभिन्न रखे हैं सजय फुलवारी अंग अंग की फुलवारी फूलों से भी अपूर्ण रूप से सज रही है सुगंध चारो प्रकट होती हुई विराजमान है इस प्रकार श्री वृंदावन और श्री प्रिया इन दोनों में एक रूपता का श्री प्रिया लाल दोनों दर्शन कर रहे हैं श्री प्रिया जी वृंदावन में शाम सुंदर की शोभा का दर्शन कर रही हैं श्री श्याम सुंदर वृंदावन में प्रिया की शोभा का दर्शन करते हुए विराजमान अब श्री किशोरी जी चतुर चौसठ कला तदप भोरी सब कलाओं में परम चतुर है पर अत्यंत अत्यंत भोरी होकर के विराजमान एक दिन श्री प्रिया जी कभी लीला करते करते पुष्प चयन करते हुए ही श्री पुष्प शोहा का दर्शन करते हुए ही कभी श्री यमुना जी के किनारे पहुंच गई श्री यमुना स्वत सखी होकर के विराजमान यमुना जी के स्वरूप के विषय में एक क्षण में हम स्मरण कर लें यमुना जी का एक स्वरूप है वृंदावन चौरासी कोष के बाहर विराजमान श्री यमुना जी का स्वरूप वो यमुना जी का स्वरूप यम मुक्ति को प्रदान करने वाला है यमुना जी यमधनराज की बहन होकर के विराजमान इसलिए जो श्री यमुना जी का दर्शन करें पान करें उनको कलयुग के क्लेशों से निवृत्ति की प्राप्ति होगी यम वृत्ति की प्राप्ति होगी श्री यमुना हो के विराजमान है व्याख्या करते, करते हुए ये आज्ञा की कि इति कलिंद कलिद जो कलयुग के दोषों को कलयुग के दुर्गुण कलयुग के कारण समय के कारण जो दुर्गुण आ रहे हैं उन दुर्गुणों को व्यक्ति खंड जो खंडित कर दे उनका नाम है कालिंद और उन कलिंद की पुत्री होकर के श्री यमुना जी का सहज स्वभाव है कि श्री यमुना जहां जहां भी विराजमान हैं वहां पर वे कलयुग के दोषों को दूर करती हुई और यम की बहन है बहन यमोपि भगनी सुतान कथ मोहंत दुष्टानी प्रियो भवतना तब हरेर्यथापिका नमोस्ते यमने सदा तब चरित्र मध्यभुतम न जात यमयातना यमोपे भगनी सता कथ मोहंत दुष्टानी प्रियो भवतना तब हरेर्यथापिका श्री बल्लाचार्य चरण श्री यमा जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि यमोपि भग्नी सुताम श्री यम जो अपनी बहन के बेटे हैं उनको कैसे मारेंगे भानिया तो अत्यंत प्यारा होता है तो यदि श्री यमुना जी का आश्रम किया तो यमुनराज हमको कभी मार ही नहीं सकते हैं कभी हमको कष्ट दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि बहन का पुत्र तो अत्यंत अत्यंत प्यारा होता है मामा के लिए भानिया अत्यंत अत्यंत प्यारा होता है इसे कलिंग मस्तक पूर्वला कलयुग को नाश करने वाले पिता के गुण भी इनमें पूरे विराजमान यमधमराज की बहन है इसलिए यमधमराज का भय नहीं है चौरासी बाहर अत्यंत अत्यंत स्पष्ट ब्रिज में भी प्रकट परंतु ये गुण दब जाते हैं यहां ब्रिज में श्री यमुना जी जो विराजमान ब्रिज चौरासी कोष के भीतर यमुना जी एक दूसरा स्वरूप प्रकट होता है वो दूसरा स्वरूप है श्री यमुना पुष्टि स्वरूपा होकर के विराजमान वे कृपा स्वरूपा होकर के श्री यमुना विराजमान और श्री यमुना जी का दर्शन पान स्नान यह सब लीला में प्रवेश कराने वाला होता है यह प्रीति को प्रदान करने वाला होकर के विराजमान तो यमुना जी का एक स्वरूप है आदि भौतिक स्वरूप जिसमें वे नदी रूप होकर के प्रवाहित हो रही हैं, यमुधन की बहन होकर के कलयुग के दोषों को दूर करने वाली कलिंद पुत्री होकर के कलिंद पर्वत की से उत्पन्न होकर के श्री यमुना विराजमान है ये यमुना का है आदि भौतिक स्वरूप श्री यमुना का आध्यात्मिक जो स्वरूप है वह आध्यात्मिक स्वरूप है श्री यमुना आप श्याम सुंदर की शक्ति, प्रिया लाल की शक्ति होकर के पुष्टि स्वरूपा होकर के कृपा रूपा होकर के विराजमान और शक्ति के द्वारा लीला में प्रवेश कराने वाली हैं। इसलिए जब भी भजन किया जाता है भजन करते समय विशेष रूप से दो वस्तुओं का आश्रय अवश्य लिया जाता है एक तो तुलसी विशेष रूप से तुलसी जी जो है वो लीला शक्ति है श्री गोपाल चंदपू में तुलसी जी के स्वरूप का जो निरूपण किया गया श्री तुलसी है लीला शक्ति उन तो लीला शक्ति की कृपा से ही रस में प्रवेश होगा इसलिए तुलसी जी की बंदना कहीं भी कथा होती है तुलसी जी का गमला सामने विराजमान किया जाता है तो तुलसी जी की सन्निधि में और श्री यमुना जी पुष्ट मार्ग में विशेष रूप से यमुना जी श्री गिराज श्रीनाथ जी इनके चित्रपथ पढ़रा पर करके और फिर भजन श्री यमुना श्याम सुंदर यमुन महारानी इन दोनों का चरणाश्रय ग्रहण करके ही रस की आराधना की जाती है तो श्री यमुना कृपाशक्ति हैं ऐसे ही श्री तुलसी भी श्री वृंदा भी कृपाशक्ति होकर के विराजमान ये दोनों ही लीला में प्रवेश कराने वाली हैं ये यमुना जी का दूसरा स्वरूप हुआ कृपाशक्ति स्वरूप यमुना का तीसरा जो स्वरूप है वह है आध दैविक स्वरूप जो श्री प्रिया जी की सखी होकर के श्री श्याम सुंदर के उस रस को श्री निकुंज का जो रस है उस निकुंज रस के अधिकार को कृपा करके प्रदान करते हैं श्री यमुना जी का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो श्री श्रोत पक्षा यमुना की कृपा के द्वारा ही लीला में प्रवेश की प्राप्ति होगी तो इस प्रकार श्री यमुना आज भौतिक स्वरूप में नदी रूप में जितने भी हृदय के कषाय उनको दूर करती हुई आध्यात्मिक रूप में प्रेम को पुष्टि के द्वारा कृपा के द्वारा प्रेम की भावना को प्रदान करती हुई और आधुनैिक रूप में श्री किशोरी जी की श्रोत सखी बन करके जो नवदासी गण है उन नवदासियों को भी सेवा लीला में प्रवेश कराने वाली होकर के बिराजमान हैं श्री यमुना की कृपा के बिना लीला में प्रवेश की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए जितने भी वैष्णव आचार्य आए उन्होंने सबसे पहले जब यमुना जी में स्नान किया तब जाकर के उनको लीला में प्रवेश की प्राप्ति हुई नारद ऋषि मैं अंतरंगा श्री जो सखी हैं उनकी बंद बात नहीं कर रहा हूं जो नारद ऋषि हैं उन्होंने भी मानसरोवर में यमुना जी में जब स्नान किया तब जाकर के उनको नारदी देही की प्राप्ति हुई अन्यथा लीला में रास में प्रवेश की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो यमुना जी की ऐसी महमा श्री यमुना जी के पास में श्री किशोरी जी आप पधारी हैं और यमुना जी में जैसे ही देख रही हैं, जैसे ही झाक कर के देखा श्री किशोरी जी की अपनी परछाई ही श्री यमुना जी में प्रतिबिंबित हो रही है कल साइंस सायकाल की लीला में वो भोराई लीला जो है श्री किशोर जी कितनी भोरी है और कैसे भोरा जाती हैं हमारे ब्रिज में भोरा जाना कहता है कहते हैं विस्मित हो जाना भोरा जाना मैंने अपने आप को भूल जाना विस्मित हो जाना तो कैसे भुरा जाती हैं उस भोराई लीला का यहां आ, दर्शन आप करेंगे और उस का श्री जी का श्री और का होकर के के विराजमान श्री श्री साथ में प्रीति करते हुए क्षा को अपने साथ में रख के ही श्री किशोरी जी श्याम सुंदर की सेवा करते हुए श्याम सुंदर की प्रीति का पोषण करते हुए विराजमान है श्याम इनकी सेवा करते हैं तब भी श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं ये श्याम की सेवा कर रही है तब भी सेवा कर रही हैं है। या निःसुख तो है ही नहीं परस्पर सेवा ही विराजमान है श्याम सुंदर प्रिया जी के प्रया श्याम सुंदर की प्रीति में इनका सेवन करते हुए विराजमान हैं श्री किशोरी जी ने अपनी जो छाया देखी श्री यमुना जी में आश्चर्यचकित होकर के ऐसी भोरी पूछने लगी तो छो नागरी तू को हैरी कोई मा ये माई शब्द बड़ा अद्भुत है और ये प्रमदाओं की सहज बोली है जब भी कोई आश्चर्य की बात आती है उस समय प्रमदाओं के मुख से सहज ही मुख से एक शब्द निकलता नुक नुक है उई मां उई माई। ये अत्यंत अत्यंत आश्चर्य में उल्लास में कहे गए ये बचन है तो अरे माई तू कौन है एरी कहां आई तू रहती है किस ब्रज में तू निवास करती है अरे तू तो मेरी सखी बनने लायक है अरे सखी नहीं तुझे तो तु मैं सहचरी बना करके श्याम सुंदर के साथ में मिलन भी प्राप्त करा दूंगी इतनी उदार अत्यंत उदार होकर के जो सुख स्वयं अनुभव कर रही है उस सुख को भी सखियों को प्रदान करना चाहती है रसिक आचार्य ने निपण किया यद्यपि सखीर नाही कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्न राधा और राय सखी कभी भी कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करना नहीं चाहती है परंतु तो रास में विराजमान है गलमियां देकर के यदि शाम चल रहे हैं तो तो एक हाथ हस्त ध के बाम के ऊपर मराल नाल के समान सुशोभित होकर के विराजमान है जहा ताल स्वर हो रहे हैं और श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर ही आप तो सम की ताल करते हुए विराजमान के के उपर, के के उपर, के स्कंध ऊपर ऊपर ऊपर प्रिया प्रिया की भुजा वक्ष आप कहीं ताल आश्वर प्राप्त करते हुए भी सुखपूर्वक विराजमान है तो एक भुजा तो श्री प्रिया के स्कंध के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है अब दूसरी भुजा वहां पर श्री जो सखी हैं उन सखी विशाखा जो है उन विशाखा के श्रेयस्थ के ऊपर श्री श्याम सुंदर हाथ रख करके विराजमान है तो इस प्रकार श्री श्याम सुंदर के स्पर्श सुख को ये सखीगणों को भी प्रदान करती हैं, परंतु तो सखीगण स्पर्श सुख नहीं लेती सखीगण तो लीला की पूर्णता के लिए श्याम सुंदर के साथ में नृत्य कर रही हैं लीला की पूर्णता के लिए वे श्याम सुंदर का स्पर्श करती हुई प्राप्त हो रही हैं श्री ललताजी के दाही भाग में यदि बाम भाग में श्री किशोरी जी विराजमान और श्री गोविंद देवी के दाहिने भाग में यदि ललताजी विराजमान हैं तो श्री ललताजी वो लीला का आस्वादन करने के लिए पास में विराजमान हैं। श्याम सुंदर के माधुरी का साक्षात आस्वादन नहीं कर रही हैं। लीला की पूर्णता करने के लिए वे श्याम सुंदर के श्रीअंग का भुजा का स्पर्श भी करेंगी। श्याम सुंदर की भुजा को अपने स्कंधे के ऊपर भी स्थापित करेंगी क्योंकि यदि समूह नृत्य है तो समूह नृत्य में अनेक नायिकाओं को संग में लेकर के अनेक नटियों को संग में लेकर के नट न्त नृत्य करेगा तो सखीगण भी नृत्य करेंगे परंतु तो सखीगणों का नृत्य अपने सुख के लिए नहीं है बहुत गंभीर बात है सखीगणों का नृत्य सखीगणों का शाम सुंदर का स्पर्श ये अपने सुख के लिए नहीं है सखीगणों का श्याम सुंदर के साथ महाराष्ट्र में नृत्य करना उनकी भुजा को अपने स्कंध के ऊपर धारण करना श्याम सुंदर के साथ में विराजमान होना यह सब श्री किशोरी जी के सुख के लिए ही है और श्री किशोर किशोरी ही इन सब सखियों के रूप में कायप भी उदाहरण करके श्याम सुंदर की सब प्रकार से सेवा करनी चाहती हैं सखी ग करती है सखी प्यारे को सुख प्रदान करना चाहती है यदि इस प्रकार सुख प्रदान करना चाहती है तो हम सखी के सुख को सुख प्रदान करेंगे को सुख प्रदान करेंगे तो सुख का स्पर्श नहीं श्याम सुख के स्पर्श को प्राप्त करते हुए भी निज सुख का कहीं स्पर्श नहीं यह अद्भुतता है स्वयं अपनी तबसे को कहीं स्पर्श करने का दूर दूर तक कहीं कोई प्रसंग नहीं है निःसुख के लिए स्पर्श करने का तो कहीं प्रसंग ही नहीं है सखीगण का जो कुछ भी शाम के साथ में स्पर्श है वह स्पर्श प्रिया को सुख देने के लिए ही एकमात्र विराजमान है इसलिए श्री किशोरियों के मन में उस अपनी मूर्ति का दर्शन करके कहीं में में विचार आया, बोले बोले आहा इसको तो अपनी सखी सखी सखी, सखी, बनाऊं और बना करके भी मेरे समान की सेवा करने प्रवृत्त हो, पूछ रही है। बोले, सखी, सखी, मेरी सी मूरत मैं जो निहारी रविजा जल में ये मेरी सी मूरत बाली तू कौन है कौन है कौन गांव में रहती है कहां से आई है अपने प्रतिम्ब को देख करके ही श्री किशोरी जो विफल हो जाती हैं तेरा नाम क्या तुझे मेरी सौगंध है बता तो सही अरे कहोन मेरे साथ है सुख वचन सुनाई अरे तू मेरे साथ में है किसी से डरने की आवश्यकता नहीं मैं हूं ना जैसे कोई बलवान व्यक्ति हो धीमरा व्यक्ति हो तो किसी दूसरे को हिम्मत आ जाए इसलिए कह रही है नाम कहा है सुंदरी कहीं सोह दिवाई कहो न मेरे साथ है अरे तू घबराती क्यों है मेरे साथ में तू है ना सुख सुख वचन वचन सुनाई जो है उनको सुना रही है तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है मुझे बता दे तेरा नाम क्या है कहां रहती है मैं हूं तेरे साथ में तेरी सब प्रकार से रक्षा करूंगी परंतु जब वो नहीं बोली श्री सखीगण उस समय पास में ही विराजमान पुष्प चैन कर रही हैं श्री किशोरी जू किसी सखी को बुलाती हैं और श्री अग्रवर्तनी सखी से पूछती हैं बोले अरे सखी देख अभी अभी मैं यमुना के किनारे खड़ी हुई थी न जाने कौन सखी का मैंने दर्शन किया आश्चर्य की बात ये कि वो बिल्कुल हूं मेरी जैसी लगे मैं हसू तो वो हसे मैं बोलूं तो वो हसे बोले बिल्कुल मेरे शरीर का ही तुमने जो मेरा श्रृंगार किया वही श्रृंगार उसके पास में न जाने कहां से पहुंच गया हसे खोल मन निकस न मिलत जो उस समय सखीगण अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं श्री किशोरी जी कह रही हैं मैं हंसती हूं तो वो हंस रही है ऐसे श्री शामा कहते कहते विभद हो गई सखी मन में समझ गई बोले अरे सखी तू सखी समझावत भर गई अधिक भुराई बोले अरे इस सखी में तो आज भोराई भर गई है ये भुर, भुर, भुरा गई है ये विस्मित हो गई है विस्मित हो गई है कहा वो सखी मैं तुझे जरूर ही उस सखी से मिला दूंगा ऐसा कहकर के सखीगण उस समय धैर्य प्रदान कर रही हैं पंत श्री किशोरी जी कह रही हैं कि मैं तो उससे मिलना ही चाह रही हूं कभी लाल मिले उन लाल सखियों ने लाल को आगे कर दिया लाल मिले तो कह रही हैं लाल प्यारी ने हट गए हो अपसम सुंदर जल में देखी कोई हे लाल सखी ने हठ धारण कर लिया है कि मैं तो सखी से मिलूंगी वो सखी मिल नहीं रही है आप ही उस सखी को मिलाओ तुम कोई उपाय करो श्री लाल तो श्रोमणी लाल चतुर श्रोमणी ने कोई अद्भुत उपाय किया श्री प्रिया अपनी छाया को अपना ही स्वरूप समझ रही हैं अपनी सखी समझ रही हैं श्री प्रिया लाल आनंद पूर्वक जहाँ पधारे और श्री लाल उस समय कोई अपूर्व चमत्कार करते हैं चमत्कार का वर्णन किया जाएगा तो लीला का स्वारस्य जो है वो उत्कंठा जो जिज्ञासा है कुतूहल वो समाप्त हो जाएगा सस्पेंस समाप्त हो जाएगा इसलिए उसका वर्णन करेंगे लाल किसी चतुराई के द्वारा श्री प्रिया को तो यह समझा देते हैं कि तुम्हारी छाया है तब भोरी प्रिया अब सारी सखी प्यारी की भोरेपन पर विमोहित हैं तब उनको पता लगता है अरे ये तो मेरी परछाई थी श्री लाल बड़ी चतुराई के साथ में ये प्रिया कितनी भोरी है प्रेम में कितनी भोरी और इनकी अभिलाषा कि कोई नबी सखी सखी सखी आए न, आए उस को भी सेवा में प्रवक्त करके वह भी श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान हो नि रूप में अप, अपने ही प्रतिम्ब को सखी रूप में प्राप्त करके उस सखी को नव सखी को छाया छायावूपी सखी को भी श्याम सुंदर की सेवा में युगल की सेवा में कृपा करके प्रवृत्त कराने वाली ये हम लोगों के लिए साधन करने के लिए एक बड़ी सुंदर वस्तु कि जब तक श्री राधे का आधिपत्य ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक लीला में प्रवेश नहीं हो सकता है ये लीला का यह रस है कि श्री किशोरी जी कृपा करके जब किसी सखी को लीला में प्रवेश प्रदान करती हैं सखी रूप में स्वीकार करती हैं तब जाकर के उसे रस की आनंद की प्राप्ति होती है और श्री किशोरी जी इतनी कृपालु हैं कि वे अपनी छाया को भी लीला में प्रवेश कराना चाहती हैं छाया को भी सखी बना करके श्याम सुंदर की सेवा कराने में और युवल की सेवा कराने में वह अपूर्ण सुख प्रदान करना चाहती हैं। शाम सुंदर ने बड़ी चतुराई की बड़ी सुंदर लीला है माने माला धारण कराई माला उतार ले माला उतार ले तो माला पृथ्वी में नहीं दिखेगी माला धारण करा देंगे पृथ्वी में माला दिखेगी एक माला पलट करके दूसरी माला धारण करा दे तो पृथ्वी में भी दूसरी माला दिखने लग जाएगी तो श्री कृष्ण जी का भोरा भोलापन जो है वो भोरापन दूर हो जाएगा ये इस से श्री प्रिया अपनी भोरेपन के द्वारा भी श्याम सुंदर को सहज विमोहित करती हुई विराजमान होती है श्री वृंदावन तत्सुखी स्वरूप को धारण करके ही अपने रूप से विराजमान है रतन जट तट यमुना के राजत अद्भुत कुंज और रचि जुगल हित सहचरी वृंदावन तत्सुख पुंज वृंदावन उसके लिए एक विशेषण का प्रयोग किया गया तत्सुख पुंज श्रीमदृंदावन तत्सुखी भाव को धारण करके ही विराजमान है रसकों का बड़ा प्रिय शब्द है और आधारभूत शब्द है तत्सुखी भाव निज सुख नहीं प्यारे के सुख में ही अपना सुख यह स्वार्थ से कुछ अलग वस्तु है और इसकी व्याख्या की जा चुकी है कि अपने सुख को प्यारे के सुख में पूरी तरह से मिला देना उसका नाम तत्सुखी भाव स्वार्थ का त्याग करना यह तत्सुखी भाव नहीं है अपने निज सुख को भी निस्वार्थ जो सुख प्राप्त हो रहा है उसको भी प्यारे के सुख में मिला देना इसका नाम तस्खी भाव है ये है, निस्वार्थता और तत्सुखी भाव ये दोनों एक चीज नहीं है दोनों अलग अलग वस्तु है निष्कामता अलग वस्तु है।, है गीता का और तत्सुखी भाव कुछ अलग वस्तु है तत्सुखी भाव में निष्काम होकर के जो सेवा की जा रही है उसमें भी जो सहज सुख प्राप्त हो रहा है वह सुख भी अपने पास में नहीं है उस सुख के लिए भी सेवा नहीं की जा रही है बल्कि उस सुख को भी श्री प्रिया लाल के सुख में ही मिला दिया गया है तो श्री वृंदावन सखी यह अपूर्ण रूप से सब प्रकार से श्री प्रिया की सेवा करते हुए विराजमान है प्रिया प्रतिबिंब तिन में झलमल है श्रीमद वृंदावन दिव्यात दिव्य स्वरूप होकर के विराजमान सावधान वृंदावन की जो धूलि है उसको धूलि समझना लीला में ये धूलि कपूर से भी ज्यादा सुंदर होकर के विराजमान वृंदावन में जो श्री यमुना जी की रेती दिख रही है इनको रेती मत समझना ये सब हीरे पद परम को मत नहीं नहीं है, नहीं है। नहीं होता है कठोर पर प्रियालाल जब चरण रखेंगे तो परम कोमल होकर के ये विराजमान हो जाएंगे वृंदावन में जो बजरी है वो बजरी नहीं है बल्कि वह रसको ने वर्णन किया श्री वृंदावन शतक में पूर्वधान से कर रहे हैं बोले वो सब पद्मराग मणि होकर के विराजमान श्री वृंदावन के जो वृक्ष उनमें जो पत्ते हैं श्री लीला में वो सामान्य नहीं है वे सारे पत्ते पन्ना होकर के विराजमान जो घुंडी हैं वे सब मूंगा होकर के पद्मरागमी जो कली है वे हीरा होकर के विराजमान ऐसे प्रकार सदनों में जो दिव्य रत्न उन दिव्य रत्नों से विराजमान श्री वृंदावन के कणकण विराजमान परंतु मूल्य की ओर किसी का ध्यान नहीं है यह रस की विशेषता वृंदावन इतने मूल्यवान है यहाँ की भूमि चिंतामण मई होकर के विराज विराजमान परंतु किसी का भी उसके मूल्य की ओर ध्यान नहीं है ध्यान जो है वह श्री प्रियालाल के सुखी ओर ही सबका एकमात्र <laughs> प्रियालाल के सुखी ओर ही सबका एकमात्र ध्यान है सो वृंदावन तत्सुख पुंज होकर के विराजमान है और श्री प्रिया लाल की शोभा को ये अपने हृदय में बसा लेना चाहती है वृंदावन के वृक्षों के, के एक एक पत्ते में प्रियालाल का प्रतिबिंब झलमलाहा रहा है उस चमत्कार कुंज में अचरज कुंज में श्री प्रिया लाल की जो शोभा वह इस चमत्कार कुंज में अपूर्ण से आश्चर्यमयी कुंज में, में अपूर्ण से झलक रही है मानो कुंज सखी श्री किशोरी की लाल जी की लालजी की रूप किशोरी जी की रूप माधुरी को अपने हृदय में बसा लेना बसा करके बैठी हुई है और श्री राधा भाव से एक भाव होकर के ये सखीगण श्री श्याम सुंदर की सेवा करती हुई विराजमान है जैसे प्रिया जिस भाव से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती है इसी का सखीगण भी उसी भाव से सेवा करना चाहती है जैसे श्याम सुंदर जिस भाव से प्रिया की सेवा करना चाहते हैं उसी भाव से ये सखीगण भी श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं तो मान लो प्रिया की छवि को अपने हृदय में विराजमान करके प्रिया के साथ में साधारणीकरण प्राप्त करके ये उस रस का आस्वादन लेती है रस की स्थिति कहां है सामाजिक में और सामाजिक कौन है सामाजिक इस लीला की ये सखी गण ही है वे सखीगण उस लीला का आश्रम कर रही हैं वहां पर केवल प्रिया का ही प्रतिबिंब पड़ रहा है उस चमत्कार कुंज की चमत्कारता ये है ये ऐसी कुंज जहां चमत्कारता ये है कि चमत्कार कुंज में प्रिया का तो प्रतिम्ब पड़ रहा है परंतु वहां औरब प्रतिबिंब ना पड़े क्या बात ये कुंज नहीं है ये है रसकों का हृदय और रसकों के हृदय में यदि साधारणीकरण होगा तो वो होगा कहा बोले किशोरी जी की भाव पे किशोरी जी के रुख को देख करके ही ये सब सेवा में प्रवृत्त होंगी वहां पर और प्रतिबिंब न पड़े कोई दूसरा प्रतिबिंब नहीं है वहां पर भोग की कोई इच्छा नहीं वहां पर मोक्ष की भी कोई इच्छा नहीं इसलिए और प्रतिबंब न पड़े ये बड़ा सार्थक शब्द है और वो ये बतला रहा है कि सेवा में केवल प्रियालाल के सुक्का ही प्रतिबिंब है कोई दूसरा प्रतिबिंब नहीं है जैसे किशोरी जी के हृदय में श्याम सुंदर के सुख की ही एकमात्र भावना बिराजमान तो श्री चमत्कार कुंज क्या है चमत्कार कुंज है श्री सखीगणों का हृदय और उस सखीगणों के हृदय में श्री किशोरी के समान ही श्याम सुंदर की सेवा भावना एकमात्र विराजमान है कोई दूसरा प्रतिम्ब नहीं है यदि किशोर के हृदय के साथ में साधारणीकृत होकर के प्रियाओं का सखीगणों का हृदय नहीं होता तो यहां पर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ जाता परंतु यहां पर किसी दूसरी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है भोग बो, मोक्ष निज सुख कहीं कोई भी इच्छा दूसरी यहाँ पर आई ही नहीं रही है ऐसा वो अपूर्व चमत्कार कुंजी चमत्कार कुंजी की जो लीला दिखाई जाएगी उसका रहस्य ये है कि कुंज नहीं है यह है सखियों का हृदय जिस सखियों के हृदय में श्री प्रियालाल की सेवा भावना ही एकमात्र प्रतिबिंबित है प्रिया की माधुरी ही वहां पर एकमात्र प्रतिबिंबित है कोई दूसरा प्रतिबिंब वहां पर नहीं पड़ रहा है ऐसे अचरज कुंज का दर्शन करके श्री सखीगण जो पधारी सखीगण श्याम सुंदर से कह रही हैं बोले श्याम सुंदर अब यहां पर खेल हो लुकालुकी का खेल लोकालोकी का छपने का जहां खेल हुआ श्री प्रिया जी उस समय प्रतिबिंब में विराजमान हो गए अब इस प्रतिब के द्वारा एक अद्भुत बात बताई गई वो ये कि श्री लीला में सर्वदा सर्वदा प्रकाश ब्यूह हैं प्रकाश प्रकाशभेद हैं यहां पर प्रतिबंब काय भी होता नहीं है किसी एक वस्तु का अनेक अनेक अनेक रूपों में अनेक में अनेक में इंडिविजुअल्स बिंबों उसका जो प्रकट होना वो अनेक बिंबों में अनेक व्यक्तियों में किसी एक वस्तु का प्रकट होना उसकी तीन स्थिति हो सकती है एक स्थिति है आधार भेद के कारण प्रकाश का प्रत्यावर्तन रिफ्रेक्शन यदि कई कांच लगा दिए जाएं और एक वस्तु को रखा जाए तो एक पुष्प भी उन अनेक आधारों में अनेक दिखेंगे पुष्प एक है परंतु तो वह शीश महल में वो एक फूल ही कहीं दिखेगा ये एक सामान्य नियम है प्रकाश के प्रत्यावर्तन का जितने आधार हैं उन आधारों से प्रत्यावर्तित होकर के वे आधार हमारे नेत्र में आ रहे हैं प्रकाश की किरण जा रही है वस्तु में वस्तु से प्रत्यावर्तित होकर के हमारे नेत्र के रेटिना में वह कहीं अंकित हो रही है हमारे नेत्र के कैमरा के में वो कहीं आ रही है एक सामान्य नियम है ये इसमें कोई चमत्कार नहीं ये तो प्रकाश के प्रत्यावर्तन का सामान्य नियम है भगवत स्वरूप में ऐसा प्रकाश का प्रत्यावर्तन का सिद्धांत रिफ्रेक्शन का सिद्धांत नहीं है अब दूसरा एक स्थिति हो सकती है वो दूसरी स्थिति है जहां योग शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति अनेक रूपों को धारण कर ले सौहर ऋषि में यह सामर्थ्य थी यही वृंदावन की बात ही है सुंदर गांव में यमुना जी के किनारे सौहर ऋषि हैं अकेले परंतु मानधाता की 50 कन्याओं के साथ में पचास महल बना करके करके उन उन कन्याओं के साथ में में में रूप धारण वे विराजमान एक काल उसका नाम है कायबू और वहां उन सारे कर सामर्थ्य है कि वे अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया कर सकते हैं जहां शीश महल है वहां पर एक का हाथ उठेगा तो जितने भी प्रतिबंध है सबका हाथ उठेगा परंतु तो काय में ऐसा नहीं है काय में एक व्यू एक प्रकार का आचरण कर सकता है दूसरा व्यू दूसरे प्रकार का आचरण कर सकता है उनमें जो है, वो एक है, जो है जिसके पास में, वो कंट्रोल स्वरूप है, है उसको हम कहेंगे काय व्यू उसने काय अनेक किए हैं पंत भगवत स्वरूप में काय है ही नहीं वहां दे गई विभाग है ही नहीं इससे काय व्यू होता वहां पर हो नहीं सकती है भगवत स्वरूप में प्रकाश भेद ही विराजमान है प्रकाश भेद का तात्पर्य है कि जहां विभू पदार्थ स्थान और पात्र भेद से अनेक स्वरूपों को धारण करके विराजमान हो उसका नाम है प्रकाश भेद। सूर्य एक है परंतु किसी अक्षांश से दर्शन किया जाए किसी देशांतर से दर्शन किया जाए तो वहां पर सुबह के छह बजे रहे होंगे कहीं पर दोपहर के बारह बजे रहे होंगे उसी सूर्य का दर्शन किसी स्थान पर किया जाए तो रात्रि भी हो रही होगी तो देशांतर के प्रभाव से जैसे एक सूर्य कहीं उदित कहीं अस्त कहीं मंद कहीं वे मध्यान्ह में विराजमान होंगे ऐसे ही एक पदार्थ ही जहां रस की दृष्टि से अनंत स्वरूप धारण कर अनंत रूपों में अपने आप को प्रकट हो रहा है उसका नाम है प्रकाश भी प्रकाश भी है। विराजमान हैं अब यदि किसी ने गोविंद के चित्रपट को गोविंद के श्री विग्रह की रचना करके नए मंदिर की रचना की और वहां श्री राधवलाल बिहारी जी के स्वरू को पधराया चित्रपट को पधराया तो ये थोड़ी है कि राधा तो एक जगह दूसरी दूसरी के कहां से आगे? एक के कहां से से लगे श्री प्रभु प्रकाश भेद से वहाँ पर भी विराजमान होकर के उन भक्तों की सेवा को भी ग्रहण करेंगे जैसे सूर्य एक है परंतु तो स्थान परिवर्तन कर लिया जाए तो वही सूर्य कहीं उदित होता हुआ कहीं मध्य होता हुआ वह दिख जाएगा एक सूर्य ही अनेक व्यक्तियों के द्वारा यह दिखेगा कि मैं ही सूर्य का दर्शन कर रहा हूं ये मेरे पास में ही विराजमान श्री किशोरी इस चमत्कार पुण्य में आप विराजमान हैं और प्रकाश प्रकाशभेद प्राप्त करके अनंत रूपों में जब प्रकट हो रही हैं, अब ये सारे रूप ही अद्भुत होकर के विराजमान हैं। बिंब प्रतिम्ब को भेद न पावे लाल अब इनमें श्री लाल को यह पता नहीं लग रहा है यद हैं है वे प्रकाश अनंत प्रकाश प्रकट किए हुए हैं उस चमत्कार कुंज में परंतु श्री लाल उन अनेक प्रकाशों में कहीं श्री प्रियाजी ने अपनी शक्ति को सीमित कर लिया है किसी एक प्रकाश में प्रिया जी नहीं करेंगे ये काम सब लीला शक्ति का है लाल तो खेल रहे हैं ये ये अपना प्रकट नहीं करते लीला लीला शक्ति अपने आप इच्छा जान करके का समाधान कर देती है प्रेमावेश प्रभु नहीं ही निजानुसंधान इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान अब जो अनेक प्रकाश भेद प्रकट हुए उन अनेक प्रकाश भेदों में श्री लीला शक्ति ने किसी स्वरूप में तो श्री प्रिया के प्रेम का पूर्ण प्रकाशन कर दिया और किसी स्वरूप में केवल रूप का प्रकाशन कर रहे हैं वहां पर दूसरा प्रकाशन नहीं कर रहे अब ऐसी स्थिति में श्री श्याम संभ्रम में पड़ गए और प्रिया को ढूंढ नहीं पा रहे हैं श्री प्रिया के अनंत स्वरूप विराजमान हैं। सारे स्वरूप भी विविध प्रकार से नृत्य करते हुए भंगे कर, का दर्शन करते हुए है। ऐसा नहीं है कि यहां की तरह से कहीं हो जैसे शीश महल में, में खड़े होंगे तो एक हाथ उठाएगा तो सबके हाथ उठेंगे ऐसा नहीं है कोई स्वरूप कैसे खड़ा है कोई स्वरूप कैसे खड़ा है अब श्री श्याम सुंदर उन अनेक प्रियाओं प्रिया के स्वरूप अनेकों प्रियाओं में कौन प्रिया है इनको पहचान नहीं पा रहा है। पा रहे हैं श्री श्याम सुंदर बोले बोले हाँ हाँ ठीक है मुझे एक युक्ति समझ में आ गई और वो युक्ति ये कि जिस स्वरूप के पास एक एक स्वरूप के पास में जाकर के मैं देखता हूं जिस स्वरूप से श्री प्रिया की अंग आ रही होगी वो स्वरूप मूल स्वरूप है ऐसा विचार करके श्री श्याम सुंदर जो आगे बढ़े श्री प्रिया तो बड़ी चतुर और प्रिया बड़ी चतुर होकर के उस समय सारी लताओं के पास में एक साथ अलक्षित रूप में घूम गई सर्वत्र श्री प्रिया की अंगकांति कहीं संक्रमित हो गई है जब प्रिया की अंगकांति सारे स्वरूपों में संक्रमित हो गई सारी लताओं में संक्रमित हो गई श्री श्याम सुंदर गंधोन मादक माधवा प्रिया के इस गुण का दर्शन करके प्रेम में अपूर्ण से विफल हो रहे हैं और संपूर्ण कुंज में श्री किशोरी जी की अंग गंध का ही आस्वादन प्राप्त करते हुए देख रहे हैं प्यारे वृंदा सखी की यह जो कुंज अभिराम या चेतक हमकु नहीं है तुम हित है शाम श्री श्याम सुंदर जब धूल दूर, धूलते हैरान हो गए गंध तो सब्जे प्राप्त हो रही है परंतु तो श्री प्रिया की जो नत्य माधुरी वो उन प्रतिम्बों में प्राप्त नहीं हो रही है प्रिया के समान प्रिया जैसे शाम सुंदर के साथ में बिलस्ती वो बिलास की प्राप्ति उन प्रतिबिंबों में नहीं है क्योंकि श्री किशोरी जी ने उस चेतक कुंज में श्री वृंदा देवी जी ने लीला शक्ति ने श्री किशोरी जी की वो अनेक जो प्रकाश भेद उन प्रकाश भेदों में श्री प्रिया की चेष्टाओं को संक कहीं संकुचित कर रखा है, है वे सब सत्य जो जितने भी प्रिया के प्र, जितने भी प्रकाश हैं, वे प्रतिम्ब नहीं है, है प्रकाशभेद ही है वहां नहीं है पंत न होने पर भी प्रकाश भेद होने पर भी लीला शक्ति कहीं लीला और गुणों का पूर्ण प्रकाश कर रही है कहीं लीला गुणों का पूर्ण प्रकाश नहीं कर रही है जब लीला गुणों का पूर्ण प्रकाश नहीं हो रहा है तो श्री श्यामचंदर चकित हो रही है श्री सखी गण उस समय यही बोली कि प्यारे वृंदा सखी की यह जो कुंज अभिराम यह जो कुंज है यह वृंदा देवी की है वृंदा देवी कौन है लीला प्रेमावेश प्रभु नहीं ही निजान इच्छा जाने लीला शक्ति कौन समाधान लीला शक्ति समाधान करने वाली है श्री बृंदा जी ने ही कोई ऐसा लीला शक्ति नहीं कोई ऐसा जादू कर रखा है जिस जादू के कारण आप जो आपके साथ में नृत्य करने वाली गलवैया देने वाली प्रिया है उनको नहीं प्राप्त कर रहे हैं और ये सारी प्रियाएं यहां पर आपको ऐसी लग रही हैं कि जैसे ये कहीं प्रतिम्ब के रूप में विराजमान हैं, जो प्रकाश है उनको आप प्रतिम्ब के रूप में दर्शन कर रहे हैं परंतु ये चेतक आपके लिए है हमारे लिए नहीं है हम तो अपनी सखी को देख रहे हैं बोरे हमारी सखी सखियों के सामने उस चमत्कार में श्री किशोर के अनेक रूप प्रकट नहीं हो रहे सखियों के सामने श्री एक ही हैं किशोरी सखियों के सामने कोई चेतक नहीं है परंतु श्याम के आगे लीला शक्ति ने ऐसा चेतक दिखाया कि श्री श्याम अनेक अनेक रूपों का दर्शन करते हुए प्रिया के अनेक अनेक, अनेक, अनेक जो स्वरूप हैं उन स्वरूपों का दर्शन करते हुए श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं भ्रमित हो रहे हैं उस समय सखीगण कह रही हैं कि ठाड़ी हैं जित हमको प्यारी लख पड़े हमको तो सामने दिख रही है प्यारी जिन्ह खड़ी हुई है सुनव रसिक सिंह यही चेटक कुंज को इस कुंज का यह अद्भुत चेतक है जिसमें आपको ये सुनाई नहीं दे रही हैं। श्याम सुंदर बोले फिर क्या किया जाए हमको श्री किशोरी जी कैसे मिले सब सखी बोली इसका उपाय एकमात्र यही है जब तक आप राधा भाव द्व्युति धारण करके विराजमान नहीं होगे, तब तक श्री किशोर जी की महिमा का आपको दर्शन नहीं हो सकता है बोल वृंदावन बिहारी सखी भाव को धारण करके आप जब विराजमान होगे, तब आप सखी का दर्शन कर सकोगे गौर कांति के बिना गौर भाव के बिना आप इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकोगे श्याम सुंदर सखियों को श्री किशोरी जी दिख रही है परंतु तो को नहीं दिख रही हैं इसका कारण यह है क्योंकि आप कृष्ण अभिमान में विराजमान हैं इस कृष्ण अभिमान का त्याग करके यदि सखी अभिमान धारण करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा क्योंकि इस रस की जड़ सखियों के हृदय में है श्री श्याम सुंदर बोली यदि यह बात है तो मैं इस कृष्ण स्वरूप को छपा करके सखी स्वरूप धारण करने के लिए तैयार हूँ यदि श्री किशोर जी की रूप माधुरी मुझे प्राप्त हो जाए इस कृष्ण कांति को भी छपा करके गौर कांति को धारण करने के लिए मैं सहज ही उत्सुक हूँ तैयार हूँ और जब सखियों ने कृपा करके श्याम सुंदर को वह गौर द्युति प्रदान की को जब वह गौर भाव प्रदान किया उस भाव को सखी भाव को धारण करके श्या जैसे ही प्राप्त हुए वैसे ही वह चेतक अंतर्धान हो गया बोलो तो लाली लाल की जय श्री प्रिया लाल दोनों अंग अंगबद्ध होकर के सुखपूर्वक बिराजमान हुआ श्री राधिका भाव की मधुरमा का परम आस्वादन कब तक प्राप्त नहीं होगा वो तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक के राधिका अनुगत्य ग्रहण नहीं किया जाए राधिका परिकर का अनुगत्य ग्रहण नहीं किया जाए तब तक श्री किशोर जी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है ये इस लीला के द्वारा साधकों को एक दृष्टि प्रदान की जा रही है यदि कोई कृष्ण को प्राप्त करना चाहे और राधे का ग्रहण करना नहीं चाहे तो श्रुतियों को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई अद्याप ये मेवो परं जिन श्रुतियों ने श्री राधे का अनुगत्य ग्रहण कर लिया उनको गोपी देवी की प्राप्ति होकर के रास में श्रुतचरी गोपी होकर के श्याम सुंदर के साथ में रास की प्राप्ति हो गई श्रुतियों ने तो राधाराणी का अनुगत्य ग्रहण कर लिया इसलिए गोपी बन गई परंतु लक्ष्मी ब्रिज में आकर के श्री राधिका के अनुगति को ग्रहण नहीं करती हैं इसलिए श्री लक्ष्मी जी को रास की प्राप्ति नहीं हुई और वे बेलवन में तपस्या करती हुई इग्राह जो राधिका अनुगत्य ग्रहण करेगा राधिका परिकर का अनुगत्य ग्रहण करेगा उसको माधुरी का आस्वादन होगा यदि राधिका अनुगत्य ग्रहण नहीं किया राधिका की सखियों का अनुगत्य ग्रहण नहीं किया तो और की बात तो क्या लक्ष्मी जी की बात क्या श्रुतियों की बात क्या स्वयं श्याम सुंदर भी श्री किशोर जी के रूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं बुलवृंदावन बिहारी लाल की राधिका अनुगत्य के द्वारा सखियों के अनुगत्य के द्वारा परम माधुरी की प्राप्ति है यह दर्शन कराया अब श्री श्याम सुंदर सखी वेश धारण किए हुए हैं श्री अग्रवर्तनी सखी ने सखी जी ने उस समय कह दिया बोले श्याम सुंदर इस बेश को धारण किए रखो क्यों बोले हम सब संध्या पूजन करने के लिए जाएंगे और संध्या पूजन में यदि आपको सम्मिलित होना है तो ये लोक मर्यादा है लौकिक मर्यादा है कि वहाँ पर स्त्रियों का ही प्रवेश है वहाँ पर पुरुष जाति का प्रवेश नहीं है इसलिए आपने जो वेश धारण किया है यह वेश लीला की अपूर्व रूप से अनुकूलता प्रदान करने वाला है श्री प्रियालाल उस समय आनंद पूर्वक सखीगण श्री रचना कर रही है साझी रचना करते हुए विराजमान साझी किसे कहेंगे बोलो जो साझी हो लाल के हृदय में भी वही भाव हो और प्रिया के हृदय में भी वही भाव हो जो साझा भाव उसी का नाम है साझी और दोनों दो के हृदय में साझा भाव कौन सा है बोले सांझा भाव है प्रेम ये प्रेम किसी दूसरी वस्तु से प्रभावित होने वाला नहीं है यह प्रेम सहज प्रेम है जो सहज है वही साझा हो सकता है वही भाव प्रिया में वही भाव लालजी में सांझे रूप में विराजमान हो सकता है तो ये सांझी नहीं है ये मानो प्रेम देवता की ही अपूर्व रूप से पूजा है इसलिए जितनी भी सखीगण वे सब रचना करती हैं और रचना करके सुंदर सुंदर जो फूल उन सुंदर फूलों को उस समय बीन रही है और बीन करके मनवांचित फल प्राप्त करना सांझी देवी की पूजा करके चाह हैं सांझी दो शब्दों से बना है सांझी शब्द का एक अर्थ होता है साझा माने दोनों में कॉमन जो भाव दोनों में कॉमन हो दोनों में साझा हो दोनों में सम्मिलित हो समान हो उसको हम साझी कहेंगे। साझी का दूसरा मतलब है संधि काव्य के इतिहास में एक संध्यायुग भी आया जिसमें सांझी भाषा का संध्या भाषा का प्रयोग किया गया कबीरदास जी इत्यादि के पहले जहाँ हिंदी साहित्य के या काव्य के साहित्य के इतिहास को वर्णन किया जाए तो भारतवर्ष के काव्य साहित्य के इतिहास में एक मध्ययुग में कहीं संध्या युग भी आया और उसमें संध्या भाषा का प्रयोग किया गया संध्या भाषा जिसको उलटवासी कहा गया जिसको अद्भुत विरोधा भाषमयी भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया वो संध्या का तात्पर्य है जहाँ संधि उस संधि की स्थिति का जिसके द्वारा वर्णन किया जाए था तो वो योग का वो एक योग की प्रक्रिया थी कि कुंडल होकर के विराजमान होकर के, हो के अमृत के साथ में उस ब्रह्म के साथ में संधि करती हुई उसके रस का पान कर रही है और उस ब्रह्मानुभूति समाधि की स्थिति को जहां जिस भाषा के द्वारा उस संधि को ब्रह्म के साथ में मिलने की वो जो संधि है समाधि की उस संधि को जिस भाषा के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसको संध्या भाषा ये योगियों ने कह दिया नव योगेश्वर गोरखनाथ प्रवृति जो नवनाथ हुए उन्होंने उसी संध्या भाषा का समाधि भाषा का प्रयोग किया तो संध्या का उसे मतलब नहीं ये प्रसंग जो कहने का मतलब था वो केवल यह कि संध्या का एक अर्थ होता है संधि अर्थात जो भाव श्री प्रिया और लाल इन दोनों में संधि कराए प्रिया को तो लाल के साथ में मिलाए उस भाव का नाम है संध्या और ऐसे मिलाने वाली जो सखी है वो सखी ही संध्या होकर के संध्या सखी होकर के वो विराजमान है जो इस लीला की पूजा के माध्यम से संध्या देवी की पूजा के जो एक लोक देवी है उस लोक देवी की पूजा के माध्यम से श्री प्रिया लाल को संधि करा दे प्रिया लाल को मिला दे उस देवी का नाम उस प्रेम देवी का नाम वो देवी है कौन देवी प्रेम देवी वो प्रीति रूपी जो देवी है उस प्रीति देवी का नाम ही संध्या देवी है और उन संध्या देवी की श्री प्रिया लाल पूजा करते हुए विराजमान होते हैं श्री साफ सखीगण अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं, सब विभिन्न प्रकार के पुष्प जो हैं, वो उन पुष्पों को चयन कर रही हैं श्री लाल जी भी चयन कर रहे हैं शुप्रिया उस पुष्प का चयन करती हुई जब विराजमान हो सब संधि रचना कर रहे हैं, और उसमें अपने हृदय का जो भाव उस भाव को ही यह सखीगण कहीं उस संध्या देवी के रूप में सामने प्रस्तुत करके प्रिया लाल के हृदय में प्रीति को जगा देना चाहती अब संध्या में अनेक प्रकार की रचना होंगी सांझी विभिन्न लीलाओं की रचना होंगी और ये लीलाएं नहीं है सक, हृदय में जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को वे उस कला के माध्यम से प्रस्तुत करके अपनी उस रचना के माध्यम से प्रस्तुत करके श्री प्रिया को उसी लीला में प्रवृत्त करा देती हैं इस प्रकार कला जो है वो अंतस में विराजमान भावनाओं का ही अभिव्यंजन है वह उसकी अभिव्यक्ति है एक्सप्रेशन है प्रिया सखियों के हृदय में जो भाव विराजमान है वह भाव ही कहीं संध्या की सांझी की उस रचना के माध्यम से प्रकट हो गया श्री लाल जी यदि कहीं सखियों के साथ में विराजमान होकर के संध्या रचना कर रहे हैं तो अपने हृदय का जो भाव है उसको सांझी की उस अल्पना में श्याम सुंदर प्रकट कर देती हैं। श्री किशोरी जो अपनी रचना में अपने हृदय के भाव को प्रकट कर देती हैं, और इस प्रकार निज भाव की अभिव्यक्ति युगल सरकार के हृदय में प्रेम को अत्यंत अत्यंत बढ़ाने वाली हो जाती है इसलिए यह संध्या सहज प्रेम है श्रीप्रिया लाल की जो प्रीति वह सहज रूप में ही विराजमान और वह सहज प्रीति ही संध्या के सांझी के रूप में सामने प्रकट हो रही है प्रसंग के अनुसार कभी व्याख्या करेंगे श्रीप्रिया लाल की यह जो प्रीति है यह प्रीति अभियोगात विषयतः संबंधात अभिमानतः तत्त्व विशेषत्व उपमाता स्वभावतः उसके कई कारण जीतते हैं कभी अभियोग कभी विषय कभी कभी संबंध तत्त्व विशेष पर ये सब कहने की बातें हैं प्रियालाल की जो प्रीति है वो प्रीति कैसी है सहज और वह सहज प्रीति ही साझी देव है और वह सहज प्रीति सांझी देव साझी देव की ही यहाँ सब सखीगण पूजा करती हैं है प्रिया देव की पूजा सहज की पूरा पूजा करके अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त करके प्रिया के प्रति अपना निवेदन कर रहे हैं भाव निवेदन कर रहे हैं श्री प्रिया लाल जी के प्रति अपना भाव निवेदन करती हुई भाव प्रस्तुतिकरण करती हुई विराजमान है इस प्रकार साझी जो है वो सच्चा देव है क्यों प्रियालाल इन दोनों को वो मिलाने वाला है मनवांचित फल पाई है जो की जाए इस प्रेम की यदि सेवा की जाए तो मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी सुनो कुंवर वृष्भान की साझी सांचो देव ये प्रेम देवता ही सच्चा देवता होकर के विराजमान जो युगल की संधि कराने वाला है जो प्रेम देवता साझी हो साझा होकर के युगल के हृदय में विराजमान है जो प्रेम देवता साक्षी होकर के युगल के भाव को प्रकट करने वाला है तो सांझी के तीन अर्थ हुए एक सांझी का अर्थ हुआ साझा एक अर्थ हुआ संधि कराने वाला और एक अर्थ जो है वो युगल को परस्पर आ, मिलाने वाला अपने हृदय की साक्षी प्रदान करने वाला तो साझा साक्षी और संधि ये तीन अर्थ सांझी के और इन तीन अर्थों को यहां पर इस लीला के माध्यम से प्रकट किया जाएगा श्री प्रियालाल लाल आनंद पूर्वक उस समय विराजमान साझी के सांझी को भोग कि आरती करके सब सखीगण विराजमान हुई श्री प्रिया लाल आनंदपूर्वक भोजन करने के लिए पधारे और स्वयं भी उस समय श्री प्रियालाल आनंदपूर्वक जब संध्या भोग आनंदपूर्वक आरोग रहे हैं संध्या भोग अरो करके सब सखीगण उस समय प्रियालाल की आरती कर रही हैं संध्या आरती करत सही श्यामा श्याम गुण गर्भ गहेरी श्याम शाम के युक्त भारी जो गुण हैं उनको ये अपने हृदय में सहजी स्मरण करती हुई गुण गुणगर्भ गहेरी श्याम श्याम के गुण और गर्व को निरंतर निरंतर ग्रहण किए हुए हैं अपने भीतर समाये हुए हैं और प्रिया लाल के रुख को देख करके ये संध्या आरती करती हुई विराजमान हैं प्रिया लाल के गुण और गर्व इनसे गहेली होकर के ये गौरवान्वित होकर के विराजमान निरख निरख छवि नैन नवेली प्रिया लाल की नवेली छवि है अंग अंग रंग रंगील रंग अलबेली इनके अंग अंग युक्त होकर के विराजमान सोहत उ चौसत चम्बेली श्री प्रिया जी ने अपने वक्षस्थल के ऊपर श्री चौसर जो माला है चौसर माला कहते हैं ऐसी माला जिसको तीन सुइयों के द्वारा गूंथ करके बनाया जाए और चार लड़ी की माला जो तीन सुइयों के द्वारा गूंथ करके बनाया जाए चार लड़ वाली माला उसका नाम है चौसर चौसर माला उस चौसर माला को श्री प्रिया अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण किए हुए हैं श्री श्यामसुंदर की भुज ही आय उंगलियों से युक्त होकर के चौसर माला है ऐसी कोई अपूर्व निकुंज की कोई जो शोभा उसको श्री प्रिया ने श्री प्रिया के चरणचंद वे चरणचंद ही उनको श्री श्यामसुंदर अपने बक्षस्थल के ऊपर धारण करते हुए विराजमान वे चरण श्री प्रिया लाल के श्रीहस्त चरण वे ही कोई अपूर्व चौसर माला के रूप में विराजमान हैं तो सोहत सोहदपुर चौसर चमेली वो चमेली की ये चमेली जो है वो श्री प्रिया जी की एढ़ी प्रिया जी की जो पंजा है वो उसकी रसिकों ने महावाणी जी में जो तालिका उसमें किशोरी जी का चरण का पंजा वो ही चमेली है चमेली शब्द के द्वारा संकेत में तालिका में चरण चिन्ह का स्मरण किया गया और वो चरण चिन्ह को ही श्री प्रिया के चरण चिन्ह को मानो श्री श्यामचंदर अपने के जब कर रहे हैं, वो ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं कि सोहत और चौसर चमेली मानो चमेली की माला ही आपने वक्षस्थल पर धारण कर रखी है रस रंजन राजत राजी वो सरंजन श्याम सुंदर के हृदय में वो प्रिया के चरण प्यारे के हृदय के ऊपर अपूर्ण शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान है तब श्री हरि की प्रिया या हरि प्रिया जहां पर दोनों के दोनों जहां पर सखियों के मन को हरण करते हुए विराजमान कभी हरि और प्रिया कभी हरि की प्रिया कभी हरि अलग प्रिया अलग ये दोनों अलग अलग इस प्रकार सखी गणों के चित्त को आकर्षित करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान है श्री सायकालीन योगपीठ उस सायकालीन योगपीठ में सब सखीगण श्री प्रियालाल की जय जयकार करते हुए विराजमान हो रही है और उस समय श्री प्रियालाल लाल जी श्री प्रिया जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्राणप्रिये, हे प्रिय प्यारी हे कल बचन बोलने वाली कल बेनी हे परम सुकुमारी तुम्हारी इस मृद बोलन के ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाता हूं प्राणप्रिया प्रिया प्रिय प्रियवर प्यारी कल बेनी सुकुमारी तिहारी या मृद बोलन पे बार बार बलिहारी कृपा मनाऊ यह बर पाऊं अंजलि बात करके प्रार्थना कर रहे हैं मैं तुम तुम आज्ञा अनुसारी तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करने वाल वाला हूं बेग पधारो अब पर कर को सुकारी ये मंडल विराजमान है आप कृपा करके रास मंडल में पधारो और श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक रास विलास करते हुए जो विराजमान होते हैं श्री किशोरी जो कि प्रेम महिमा का क्या निरूपण किया जाए कभी श्री जो जी जी से पूछें श्री चैतन्य चरतामृत में गोविंद लीलामृत के मध्य लीला के उस श्लोक को संकलित किया श्री प्रिया जी पूछ रही हैं कस्मात बृंदे बोले अरी सखी बृंदा कहा से आई श्री बृंदा जी उत्त, उत्तर देती हैं प्रिय सखी हरे पाद बोले मैं श्याम सुंदर के पास से आई कहा है ब्रिंदावन में। है। किमी ब्रिंदावन में में हैं। कुर्ते। बोल गुरु कहा श्याम सुंदर तो शिक्षा की शिक्षा देने वाला गुरु कौन है बोल तत्व मूर्ति पृथ्वी दिग्विदिक शैली शिव्य भ्रमत परत नरदयंती स्वपश्चात बोले आपकी मूर्ति के रूप में ही श्री वृंदावन की वह लता विराजमान है उस लता की जो स्वर्ण लता है उस स्वर्ण लता के रूप में आप ही विराजमान होकर के श्याम सुंदर को शिक्षा प्रदान कर रही हो जैसे एक नृत्य गुरु पहले स्वयं नृत्य करके दिखाता है और जब नृत्य करके वो दिखाता है विभिन्न भंगिमाओं को कि ये मृगी मुद्रा है ये अमुक मुद्रा है उन मुद्राओं को जैसे वह अपने शिष्य को दिखाता है स्वयं अनुभव करके स्वयं आचरण करके ऐसे ही वृंदावन की ये लता स्वयं नृत्य के जब श्याम सुंदर को दिखाती हैं, तो श्याम सुंदर उन लताओं का अनुकरण करते हुए विराजमान हैं। सो ये वृंदावन की लता नहीं है ये राधा रानी हैं। जय जय श्री राधे इस प्रकार श्री किशोरी जी की ऐसी अपूर्व महिमा सो प्रिय को नचन सिखावत प्यारी प्यारी प्यारे को नृत्य जो है उनको सिखाती हुई विराजमान होती हैं श्री प्रियालाल उस समय श्री यमुना जी के उस तट के ऊपर विराजमान होते हैं और श्री यमुना कभी आकर के श्याम सुंदर प्रिया के चरणों को यदि अपनी तरंगों से प्रक्षालित करती हैं श्री किशोरी जो उस लीला का अनुसंधान करते हुए कभी प्रेम में विकल होकर के गाने लगती हैं श्री राधा बाबाजी महारे ने श्री जय जय काव्य में श्री प्रिया की उसी रास लीला का रासली बृंदावन की उसी सेवा का कहीं उल्लेख प्रक्षित किए तरंगों ने फिर पद हम दोनों के प्रियतम व्याकुल होकर आ चुपटी चिपट गई रेणु का आज अमला प्रियतम क्यों छोड़ चले तुम मुझे यहीं दंपत हैं कहती प्रियतम उज्जवल मधुरमा की चंद्रका विराजमान है और जिसमें व्योग का दर्शन भी विराजमान है इसलिए व्योग की स्थिति में उस समय श्री वृंदावन की भूमि श्री प्रियालाल को अपूर्ण रूप से रास कराती हुई जो विराजमान होती है वो अद्भुत होकर के विराजमान और श्री रसिक जनों ने उस रस का जो आस्वादन किया श्री वृंदावन की भूमि जैसे प्रियालाल को आनंद पूर्वक रस विलास कराती हुई विराजमान है सखीगण अपने हृदय में जो भाव उस भाव को विभिन्न प्रकार से अंकित करके श्री प्रिया इनके हृदय में विराजमान जो प्रेम देवी जो हित तत्व उस हित तत्व की पूजा कराते हुए विराजमान हो रहा है उस प्रेम सखी की पूजा कराते हुए विराजमान है और लाल इस प्रकार सायकालीन लीला में आनंद पूर्वक बिहार करते हुए विराजमान होते हैं यह बिहार सखी ग्रहण के अनुगत्य के द्वारा ही एकमात्र प्राप्त हो सकता है किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता है अतः हो इन निज सखियी बलिहारी जुगल रूप अरुरूप के जीवन यह सदारी नयन है पान करत दिन तिह में रह सहिन सकत पल पलकन अंतर जैसे जल में मीन छिन्न छिन्न नवल प्रयास चाहत और न मन कछुभावत हित ध्रुव जिंह विध रुचि प्यारी मन तिह तिह भाँत लड़ावत हो निज सखी की बलिहारी जय जय श्री राधे श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राभारमण हरि गोविंद जय जय रामण